वाहस नाराएं पद्म वसी शपुत्रपराशर चुक गौड़प गोविंदयोगींद्रमता शिष्य श्रीशंकरचार्यमता पद्म हस्ता मलकंच तंतोटकं पादस्तालकोटक वाकणस्मदुरूं सततमान श्रुतिस्मृतिपुराल करुण नमा भगवत्द शंकरं लोकशंक शंकरं शंकराचार्यं बातरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवपुन पुनः पुनः ईश्वरो भेद विभागिने यो व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओि शांति शांति, शांति, शांति। <coughs> आगे बैठ रोज पीछे बैठो बड़ा आगे छोड़ करके बैठते हो रोज आगे बैठ दरवाजे के सामने नहीं बैठना। भैटना स्वामी धनराज गिरिजी महारजी के द्वारा संस्थापित श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर समायोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ कल तक बृहदार्णिक उपनिषद में तृतीय अध्याय के सप्तम ब्राह्मण तक तो हो गया याज्ञ वल्क्य जी जनक सभा में विद्वान पंडितों लोग प्रश्न कर रहे हैं याज्ञ ने पुनः स्वीकार किया ब्रह्मिष्ठ इसी अभिप्राय से सब के मन में क्रोध हुआ कि ये ब्रह्मिष्ट कैसे कहेगा सब हमारे बीच में तो सब प्रश्न कर रहे हैं गार्गी वासक ने भी ने एक बार प्रश्न किया था प्रश्न करते करते बहुत प्रश्न करने से याज्ञ ने सतर्क कर दिया अति प्रश्न नहीं पूछो नहीं तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा तो बैठ गई थी और बहुत प्रश्न करने के बाद सबका उत्तर दे देता है याज्ञ मिल के तो अभी इसके पहले सूत्र और अंतर्यामी समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्य सूत्र आत्मा ये इसका निरूपण हुआ और अंतर्यामी है जो माया विशिष्ट चेतना ईश्वर है उसका भी निरूपण हुआ सोपाधिक ब्रह्म है किंतु निरुपाधि का ब्रह्म होता है माया रहित शुद्ध जो क्षित पिपासा रहित साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर उसका निरूपण करने के लिए अभी वाचक नवी गार्गी फिर प्रश्न करना प्रारंभ करती है अतः वाचक नवी उवाच ब्राह्मण भगवंत तो हंता हम दव प्रश्न पक्षा तौ तो चेन्मे वक्षति न इस्मा युष्माम कशिद ब्रह्मोद्यम जेतेति पृछगा वाचकनवी ने कहा हे ब्राह्मण भगवत पूज्य ब्राह्मण शुसे प्रश्न करती है क्योंकि एक बार प्रश्न कर लिया था अभी ब्राह्मणों के अनुमति लेकर के क्योंकि ये आज्ञा निषिद्ध करने से मृदपात भय से बैठ गई थी अभी दो बार प्रश्न करने के अधिकार नहीं है अभी सब ब्राह्मणों से अनुमति लेकर के पूछ रही है हंत अहम ईमन दो प्रश्न प्रक्षा यदि आप अनुमति देंगे सब मैं इसको दो प्रश्न पूछूंगी तव चैन में बक्ष यदि दोनों प्रश्न का उत्तर दे दे आज्ञा न जा तो युष्माक ब्रह्मोद्यम जेता तो जातु कदाचित युष्माक मध्य आप लोगों में से कोई भी इसे ब्रह्मोद्यम ब्रह्मवदन के प्रति ब्रह्मज्ञानी के प्रति ब्रह्मोद्यम ब्रह्मवदनम तो इनके प्रति कोई जेता उनके उनको कोई जीत नहीं सकते इति ये हो गया शर्त यदि दोनों प्रश्न का उत्तर दे दे तो आप लोगों में से कोई इनको जीत नहीं सकते हैं ऐसा कहने के बाद सबने अनुमति दी पूछक गार्गी अर्थात ये स्वीकृत स्वीकृता को ये दोनों के प्रश्न का उत्तर दे दे तो कोई नहीं जीत सकते हैं क्योंकि इससे अभिप्राय अनुमति प्रार्थना की गार्गी ने तो उसमें सब को कहना चाहिए नहीं तुम पूछना है तो पूछो किंतु कोई नहीं जीत सकते कैसे कहती है किंतु सबने अनुमति दे दी पुच्छ गार्गी अर्थात इसकी जो इसके जो शर्त इसको स्वीकार कर लिया सब ने यदि प्रश्न के उत्तर दे दे तो कोई इसको जीत नहीं सकते हैं अभिगार की प्रश्न करेगी दो प्रश्न का उत्तर दे दे तो सब लोग को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये ब्रह्मिष्ट है उसके बाद कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए किंतु कोई प्रश्न करेंगे तो फिर न्याय अतिक्रम करेंगे मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो दो से भागी होंगे साहोवाचाह व्यदि याज्ञम्ल्य काश्यवा वैद्य होग्रपुत्र उज्ज्यम धनुरधिज्यव बात सपत्नाव्यानौ हस्तपतिषेद या द्वाभ्या प्रश्नाभ्यापोदस्ता तौ तो मे ब्रूहीति पृछगाच ये आज्ञा बल को संबोधन करके सब उसे अनुमति प्राप्त करके पूछती है अहम तो वही दो प्रश्न पूछूंगी इसमें दृष्टांत देती किस प्रकार यथा काश्य वा वैद्य हो उग्रपुत्र काश्य में होने वाले काश्य बड़े सूर वीर होते हैं वैद्य हो विदेह में होने वाले ऐसा जो वीर है उ उग्र उनके पिता प्र पितामह पितामह सब उग्र उनके वंश में बहुत बलवान है सुर है उज्जम धनुर् अधिजम करवा उद्गता ज्या यश धनुष उज्ज ज्या होता है गुण धन में गुण रखते हैं उसको हटा देते हैं हमेशा नहीं रहता है हमेशा रखेंगे तो धनु में जो बांस है काष्ठ है उसमें जो शक्ति क्रम हो जाएगी हमेशा इसे बाका बन, बन, रहेगा तो ये काष्ट शिथिल हो जाती हमेशा इसको हटा देंगे जब मारेंगे तो खींच करके गुना को लगाएंगे तो उज्जम जिया को हटा दिया हटा दिया फिर उसको लगा करके धनु लेकर एक सामने खड़ी हो गई ऐसे बलवान कोई वीर उज्जम धनुर अधिज्यम कृतवा जो गुणों को हटा दिया था फिर आरपकड़ के गुणों को लगा करके केवल धनु नहीं दो बाण बंतु सपतनो दो सर लेकर के सराग्र में बाण हो वंश के खंडे इसे लगाते हैं लोहा के खंडे भी तीर जैसे सामने किसके अंदर प्रविष्ट हो गया सर निकलेगा नहीं सर को खींचत भी ऐसे ऐसे रहेगा चार तरफ पकड़ लेगा कि निकलेगा नहीं अंदर घुस गया तो कष्ट देगा अंदर रहेगा निकालना बड़ा कठिन है ऐसे बाण बंतु सपतना अति व्यू दो है सर और सपतन शत्रु का अत्यंत कठिन कष्ट देने वाले ऐसे बाण वाले दो दो बाण वाले लेकर हस्ते कृत्वा धन में एक बाण चढ़ा कर और एक बाण रख करके हाथ में लेकर के उपोतिष्ठेत उप उत्तिष्ठेत समीप में आकर के दूर में नहीं एकदम समीपे आ करके धन में चढ़ा करके इस सामने रहा जैसे डाकू लोग आकर के गला में चक्कू लगा कर कहते बताओ कहाँ धन रखा है गला में इस रखेंगे ऐसे धन लेकर सामने रह करके, के अब वहाँ बचने का नहीं छोड़ दिया तो मर जाएगा तुरंत उपतिष्ठे रे एवं इसी प्रकार वो तो बाण लेकर खड़े हैं, मैं द्वा द्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उप दो प्रश्न के साथ वो तो बाण लेकर के अरे मैं दो प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ अर्थात जिस प्रकार बाण से वो मरी जाएगा मैं दो प्रश्न इसका उत्तर दो नहीं तो गया तुम हार जाओगे ये सुनकर डर जाएगी ऐसे वैद्य हो काश्य हो उग्र पुत्र है धनु से गुण हटा दिया था लगा करके दो सर बाण वाले सर जो शत्रु को कष्ट देने वाले ऐसा लेकर सामने खड़े हो ऐसा कहते कहते सामने लग जाए सामने कोई धनु लेकर खड़ा है तिर छोड़ते ही मर जाएगा इसी प्रकार द्वाभ्या प्रश्नाभ्याम मैं सामने खड़ी हूँ अभी उसका उत्तर दो तो कहा पृछ गार्गी गार्गि पूछो कोई बात नहीं सावाच यदर्ध्य दिव यदा पृथिव्या यदंतरा दिया पृथ्वी इमें यदूत चवच भविष्य चेत आचेते कस्में तूतम च प्रूत चेती यद ऊर्धम दिवह दीवलोके के ऊपर ब्रह्मांड कपाल है दीव के ऊपर यद अबाक पृथ्वी पृथ्वी के नीचे जितने हैं पृथ्वी के नीचे दीवलोके के ऊपर और ऊपर नीचे दोनों हो गया पृथ्वी और द्व्यू वो लोग छूट जाएंगे ऐसे यद अंतरा द्यावा पृथ्वी दीव और पृथ्वी जो बीच में है ये दोनों भी लेना ये सब कुछ लेना सारा ब्रह्मांड ऊपर और नीचे और दो बीच वाले में इमें यद भूतम च भवत भविष्य च जो कुछ पहले होगे जो वर्तमान है आगे भी जो उत्पन्न होंगे तीनों काल में जितने पदार्थ सब कुछ है भूत भौतिक सारा ब्रह्मांड इति आचेक्षित इसे आगम को शास्त्र को जानने वाले सब तो देखा नहीं अतीत में क्या हुआ था भविष्य में क्या होने वाला है मालूम नहीं है वर्तमान भी जितने कौन जानता है तो भी इसे आगम को जान कर के शास्त्र प्रमाण से जो जानकर के कहते हैं सारा ब्रह्मांड कस्मिन तद ओतम च प्रोतम च किसमें आश्रित है जो पहले सूत्र संज्ञ कहा वो सूत्र किसमें ओतप्रोत तो है जैसे पृथ्वी जल में आश्रित है वो किसमें ओतप्रोत तो है शुत्र हिरण्य गर्भ जिसमें सारा ब्रह्मांड गुथा गया ओ किसे में आश्रित है ये सब कुछ सहोवाच यदर्धम गार्गी दिवो यदवा पृथिव्या यदंतरा दवा पृथिवी इमें यदूत चवच भविष्य चेत आचिक्षते आकाशे तदत च प्रोतम चेति स होवाच याज्ञमिक ने कहा हे गार्गि यदर्धम दिव जैसे उसने पूछा था दिवलोक्य के ऊपर यद वग पृथिव्या पृथ्वी के नीचे और यदंतरा अंतरा मध्य द्यावा पृथ्वी दौथिवी पृथ्वी पृथ्वी च द्यावा पृथ्वी दिवो द्यावा दयावादेश हो जाता है ये दोनों लेना इमें ये दो और द्व्योलोक के ऊपर पृथ्वी के नीचे सारा ब्रह्मांड यद भूत च भविष्य आचेक्ष्य भूत अतित वर्तमान रागे जो बनेगा सब कहते हैं सब हेतु हेतु लिंग को देखकर के अनुमान कर सकते हैं अर्थात शास्त्र प्रमाण से जान करके आगमघ आगम को जानने वाले अनुमान में कुशल है कार्य को देखकर के कारण अनुमान करते हैं अब ये सब कार्य है तो उसके कारणों कोई था और आगे कुछ कार्य बनेगा इसको देखकर करके अभी ये पदार्थ है तो उसका भी कुछ होने वाला है आगे नष्ट होगा उत्पन्न होगा यदि पहले से सृष्टि हुई थी आगे प, उसके पहले प्रलय आगे भी सृष्टि प्रलय तीनों काल में जितने सब कुछ है ब्रह्मांड वो आकाशे तद उत्तम च प्रोत्तम चेती आकाश में वो तो प्रोत है वो आकाशे अव्याकृत माया विशिष्ट चेतन अज्ञात ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म ये माया अव्याकृत आकाश क्योंकि आकाश तो भूतभौतिक अभौत में आ गया सबका सवकाश आकाश और ब्रह्म है अज्ञात ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अथवा माया विशिष्ट चैतन्य वह ईश्वरे अव्याकृत आकाश तीर्ण काल में उत्पत्ति स्थिति प्रलय हमेशा ही उसी आकाश में स्थित है साहोवाच नमस्ते स्याज्ञम वर्क्य यो मे तम व्यवोचो परे धारेस्वेति वृक्ष गर्ेती कहा सा हो वाच गार्गी ने कहा हे याज्ञवर्क्य ते नमस्तु नमस्ते स्तु याज्ञव्य ते काभ्यम नमः अस्तु नमस्ते द्वपदे नमस्ते ते ते नमः आपको नमस्कार है अस्तु भवतु याज्ञवर्क्य ये कहते हैं क्योंकि ये जो प्रश्न है अत्यंत दुर्वच है इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया क्योंकि सूत्र जो हिरन गर्भ वो भी जानना कठिन है क्योंकि सूक्ष्म प्रत्यक्ष क्या नहीं है वो आश्रय कोई होना चाहिए सारे थूल प्रपंच दिखता है उसका कोई आश्रय होना चाहिए किस में सूत्र में गुथा नहीं जाए तो इधर उधर सब हो जाएगा सब गुथने वाला कोई सूत्र हिरन गर्भ होना चाहिए इसको जानना भी कठिन है और वो भी जिसमें आश्रित है हीरण सूत्र इसको जो कहते हो ये क्या कहना ये तो और कठिन है फिर भी इसका उत्तर आपने दे दिया इसलिए आपको नमस्कार है अपरस में धारे अभी दूसरे प्रश्न करता हूँ धारे अभी अपने शरीर को धारण करो अपने को दृढ़ करो जैसे कहते अभी मानने वाला हूँ तैयार रहो भगवान का नाम लो नहीं तो उत्तर दो तो अभी दृढ़ी करो अपने को स्थिर करो अभी पूछ रहा हूँ पूछ रहे हूँ साहोवाच यद यदर्धव याज्ञमक्य दिवो यदाक पृथिव्या यद अंतरा दयावा पृथिवी इमें यदूत चवच भविष्य चेत आशिक्ष्य कस्में तुत चूत चेती पहले जो प्रश्न पूछा था अब प्रश्न में शब्द में कोई भेद है अर्थ में अर्थ में भी भेद नहीं एक ही जो प्रश्न है इसे तो दोबारा कह दिया कोई घबरा करके यदि कुछ आके उत्तर दे दे दूसरा कुछ कह दे, तो पहला प्रश्न का उत्तर भी गलत हो जाएगा ये एक ही प्रश्न है एक बार एक प्रकार और एक बार दूसरे प्रकार कह दिया तो उसमें से को किसको ठीक करके जानता है दोनों ठीक नहीं जानता है बोलते बोलते कुछ बोल दिया जान करके कोई कह समझ करके है ठीक है नहीं समझ करके कुछ अंदाज कर कह दिया लग गया ऐसे कभी हो जाता है तो तो प्रश्न करते घट जल है तेज है या पृथ्वी है तो तीनों पूछा तो कोई एक होगा जल तो नहीं पानी नहीं है अग्नि तो गर्म नहीं लगता है इसे पृथ्वी कह दिया किंतु बाद में पूछा घट मिट्टी है या जल या तेज है मिट्टी है या पृथ्वी है या मिट्टी है पृथ्वी नहीं तो पहले पृथ्वी कह दिया था भी मिट्टी कह दिया अर्थात तो पहले जो पृथ्वी बन दिया था वो बिना समझे पृथ्वी तो ठीक है जल नहीं तेज नहीं इसलिए पृथ्वी कह दिया था और तो जब मिट्टी है या पृथ्वी क्या मिट्टी पृथ्वी नहीं तो एक दोनों ही ठीक नहीं जानता है जैसे पूछना पूछा था ऐसे ही कह दिया और यहाँ को समझदार है जो उत्तर दिया था वही उत्तर दे दिया सहोबा से यद ऊर्धम गार की यदंतरा दिया पृथ्वी इमें यदूत चवच भविष्य भविष्येतक्षत आकाशे तदूत चुत चेती कस्मिनो खलु आकाशो आकाश उत पृतचे जैसे पहले उत्तर दिया था सब ऐसे प्रश्न का केके आकाशे तदूत चुत च आकाशे पहले कहा था आकाशेए कार दी याज्ञमिक का उत्तर प्रथम और यह उत्तर द्वारा प्रश्न सामान उत्तर भी समान है आकाश है आकाश में ही है कोई दूसरा नहीं है आकाश से कहेंगे तो कहें ये पहले बार आकाश का दूसरा तो ये आकाश से कोई अलग कह को दिया कहते जो पहले में कहा था उसे आकाश में ही वो तो प्रतः दो बार क्यों प्रश्न करते हो आकाश में वो तो प्रत बता दिया दोबारा प्रश्न किया वही आकाश में वो तो प्रतः दूसरे में नहीं है तो जैसे प्रश्न इसे उत्तर हो गया ये आगे दृढ़ करने के लिए कभी कभी आगे प्रश्न करने के लिए जो कहा उसको फिर दोबारा पूछते हैं दोबारा कहते हैं उसको दृढ़ करके आगे प्रश्न करना कस्मिन उखलु आकाश उत प्रतश्चय ये दूसरा प्रश्न यह है पहले प्रथम प्रश्न का अनुवाद हो गया दो पहले कहा था उसको ही दृढ़ करने के लिए कहा एक बार दूसरी बार कह दिया कोई अलग नहीं है किन्तु आगे प्रश्न है कस्मिन उखलु आकाश उत्सव प्रोतश्चित ये द्वितीय प्रश्न हुआ आकाश किस में वो तो है आकाश हो तो प्रत्ये शुद्ध ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म है वो अवांग मन सगोचर अवाच्य है किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता है तो अवाच्य होने पर भी यदि कहेगा तो उसको कहते हैं विप्रतिपत्ति नाम का निग्रह स्थान विरुद्ध प्रतिपति अवाच्य जो शब्द का वाच्य नहीं उसको शब्द से कहता है तो ज्ञान उसको ठीक नहीं विरुद्ध प्रतिपति भ्रांति है अवाच्य को जो शब्द का वाच्य नहीं उसको शब्द से कहेगा तो विरुद्ध प्रतिपति विप्रतिपति ये निग्रह स्थान कहते हैं शास्त्रार्थ में हार जाएगा और यदि अवाच्य को कहने पर विप्रतिपति के कारण हार जाएगा तो नहीं कहेगा नहीं कहेगा चुप हो जाएगा तो कहेंगे अप्रतिभा अप्रतिपति वो ज्ञान ही नहीं अप्रतिपति ज्ञान प्रतिपति ज्ञान अप्रतिपति ज्ञान नहीं अप्रतिपति नाम को निग्रह स्थान है नहीं कहेगा तो अप्रतिपत्ति नामक निग्रह स्थान क्योंकि ये नहीं कहता है नहीं जानता है और अवाच्य को यदि कहे शब्द से तो विप्रतिपत्ति नामक निग्रह स्थान दोनों प्रकार हार जाएगा दोनों प्रकार ये कहेगा तो हारेगा नहीं कहेगा तो हारे नहीं कहे तो दोनों प्रकार अब इसलिए अब ये प्रश्न के ऊपर तो ये उसको प्राप्त कर लेगा प्राप्त कर लेगी सोच करके यार प्रश्न पूछते हैं ब्रह्म अवाच्य है किसी शब्द के द्वारा ब्रह्म का निर्वचन नहीं होता है ब्रह्म अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय है जो नहीं, असत नहीं उभय नहीं है वो अनिर्वचन है मिथ्या, माया अनिर्वचनीय है ये रज्जु सर्प भी अनिर्वचनीय है, है. ब्रह्म को अनिर्वचनय नहीं कहते अवाच्य कहते हैं अनिर्वचन का से निर्वचन अनिरूपण जिसका नहीं होगा असत रूप से निरूपण जिसका नहीं होगा उभय रूप से जिसका निरूपण नहीं होगा वह अनिर्वचनीय है ब्रह्म सत्य ये माया प्रपंच यदि सत हो तो सत्य न बाध्यत सत का बाद नहीं होता है इसका बाद हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से और यदि कहेंगे असत है बंध्यापुत्र सस्य विषाण असत उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है इसका प्रत्यक्ष होता है और कार्य करता असत कोई कार्य नहीं करता है माया का कार्य प्रपंच है प्रपंच दिखता है असत्य न प्रतीयतः असद असत उभय कोई संभव नहीं है जो सतरूपे ना निर्भक्तु न शक्यत सतरूप से जिसका निर्वचन नहीं होगा असत रूप से जिसका निर्वचन नहीं होगा सत असत उभय कोई संभव नहीं इस उभय रूप से निरूपण जिसका नहीं हो सकता है उसको कहते अनिर्वचनीय अनिर्वचन का अर्थ है न सक्यते निर्भक्तु न शक्य का अर्थ है सतरूप से असत रूप से साधारण सदशत से निरूपण नहीं किया जा सकता है कथन नहीं किया जा सकता है अवाच्य शब्द का अर्थ किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता है ब्रह्म अवाच्य है किसी भी शब्द से ब्रह्म को नहीं कह सकते हैं ब्रह्म तो कहते हैं चिन्ह मात्र कहते हैं अक्षर कहते हैं जितने शब्द है सब लक्षणा से कहेंगे किसी भी शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए शक्ति पद पदार्थ का संबंध के नाम शक्ति पद पदार्थ का संबंध पद और पदार्थ के संबंध है पद कहने से अर्थ का स्मरण होता है अर्थ दिखने से वाचे वाचक शब्द का भी स्मरण हो जाता है ये संबंध नहीं होता तो घट कहते घट अर्थ का स्मरण पुष्प सुनते ही पुष्प अर्थ का स्मरण क्यों होता है घट कहेंगे तो पट का स्मरण होता है या नहीं पुष्प का तो होता है नहीं होता है क्योंकि पुष्प के साथ पट के साथ घट पद का संबंध नहीं है घटक कहेंगे तो में घट का समान होगा हैं क्योंकि अर्थ के साथ घटक शब्द का, का संबंध है तो पद के साथ जो अर्थ का संबंध है इसको कहते है शक्ति ईश्वर इच्छा अस्मात् पदार्थ अयम अर्थ बोधव्य ऐसे ईश्वर की इच्छा घटक पद से यह अर्थ को समझना चाहिए पद पदार्थ के संबंध शक्ति शक्ति को सामर्थ्य कहते सामर्थ्य शब्द का सामर्थ्य पद का सामर्थ्य है अर्थों को कहने के लिए जिसमें शब्द का सामर्थ्य हो उसी अर्थ में पद की प्रवृत्ति होती है शब्द की प्रवृत्ति होती है शब्द प्रवृत्त होता है अर्थों को बताने के लिए कोई शब्द उच्चारण करता है शब्द सुन करके आपको अर्थ का ज्ञान होता है तो जिस अर्थ में पद की शक्ति है सामर्थ्य है उसी अर्थ का ज्ञान होगा अन्य का ज्ञान नहीं होगा ये पुष्प है इसको देखने पर घट्ट पद की प्रवृत्ति होगी इसको बताने के लिए क्योंकि घट्ट पद की प्रवृत्ति का निमित्त इसमें नहीं है प्रवृत्ति का शब्द प्रवृत्ति का निमित्त कारण हेतु हो शब्द की प्रवृत्ति होगी पुष्प शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है पुष्पत्व <�म्न> जाति इसमें पुष्पत्व जाति है इसलिए पुष्प पद की प्रवृत्ति इसमें होती कहने पर कोई पुष्प अर्थ को समझ लेता है शब्द की प्रवृत्ति वहीं होगी जहाँ उस प्रवृत्ति का निमित्त हो प्रवृत्ति का निमित्त होने से शब्द की प्रवृत्ति उच्चारण करते हैं अर्थ बोधन कराने के लिए सुनने वाले को अर्थ ज्ञान होगा प्रवृत्ति का निमित्त होते हैं अलग अलग कहीं जाती है गौत्व जाति जहाँ है उसको गौ कहते हैं मनुष्यत्व जाति है तो मनुष्य कहते हैं घटत्व पुष्पत्व फलत्व जाति हो तो घट पुष्प तो फल ऐसे तो है कहते हैं ये शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति हो ही कहीं शब्द प्रवृत्ति का निमित्त गुण है नीलम उत्पलम रक्तोपट नीलो घटह, श्वेतम पुष्पम ये मधुरम फलम ये गुण रूप्रसाद गुणों को लेकर के भी शब्द की प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति के आने में तो गुण भी है कहीं क्रिया है कुछ क्रिया को देख करके पचती थी पाचक गि गमता पठती थी पाठक पश्यति दृष्टा ऐसे शब्द प्रयोग होता है तब क्रिया को देख करके शब्द प्रवृत्ति होती है जाति गुण क्रिया और संबंध को लेकर के संबंध है दंड दंड है तो दंड ही कुंडल है तो कुंडली विशेषण को लेकर के शब्द प्रवृत्ति होती है जाति गुण क्रिया संबंध कुछ विशेषणों को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है शुद्ध ब्रह्म में कोई गुण नहीं कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं जाति भी नहीं है जाति तो अनेक व्यक्ति में एक जाति रहती है ब्रह्म एक अद्वितीय है एक वस्तु में जाती नहीं रहती है अनेक गो में एक गोत्व तो जाती, अनेक घटों में एक घटत्व तो जाती, ब्रह्म एक अद्वितीय उसमें जाती नहीं साखी चेता केवल निर्गुणश्च निर्गुण होने से गुणा नहीं अक्रिय है क्रियारहित है कोई संबंध नहीं असंगो ही पुरुष विशेषण कुछ निर्विशेष है इसलिए इस शब्द प्रवृत्ति का कोई निमित्त नहीं होने किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती शक्ति से ब्रह्म को कहने के लिए जब शक्ति से ब्रह्म को कहने के लिए शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है श्रुति में जहाँ जहाँ शब्द कहे गए ब्रह्म अक्षर तद जितने भी शब्द हो सब लक्षणा से ही कहेंगे सब का वात्स्यार्थ होता है ईश्वर माया विशिष्ट चेतन को ब्रह्म शब्द से तत्शब्द से अक्षर शब्द से जितने भी शब्द हो ईश्वर के लिए पर ब्रह्म के लिए सब वाच्यार्थ ईश्वर है लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे शक्य संबंध लक्षणा शक्य होता है वाच्यार्थ ईश्वर वो जिसमें आश्रित है आरोपित है अधिष्ठान को कहने के लिए अध्यत्त शब्द के द्वारा अधिष्ठान को बताते हैं अधिष्ठान यदि वाच्य है तो वाच्यत् तो शब्द कर प्रयोग करेंगे अधिष्ठान अवाच्य है तो उसको कहने के लिए उसमें जो आरूपित धर्म उसको कहेंगे जिसमें आरोपित वही ब्रह्म तो है जिसमें सारा ब्रह्मांड आरोपित तो है वही अधिष्ठान ब्रह्म है तो ब्रह्म अवाच्य है शब्द के द्वारा उसको कहीं नहीं, नहीं कह पाते हैं क्योंकि शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है जो पद ब्रह्म के लिए कहेंगे सब लक्षण के द्वारा कहते अवाच्य शब्द वाच्य नहीं है और माया है अनिर्वचनीय मिथ्या है ब्रह्म सत्य माया सत या असत है सत्य नहीं असत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, असत नहीं। मिथ्या है ब्रह्म सत्य ब्रह्म सत्य सदव समित किंतु सत शब्द का भी बाच्यार्थ नहीं है सत शब्द का भी लक्ष्यार्थ लेना है अभी दोनों दोष का परिहार करने के लिए आज्ञा मल का उत्तर देते हैं स हो गार्गी ब्राह्मण अभिवदन अभिवदंत्यस्थूलनर्षम दीर्घमोत अस्नेहछात अतमोवायुमनाशमस हरसमगंधव अच्छ अच्छुषकम्रोत्रम अवागमनो अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अबायम न तदस्ना किंचन न तदस्ना सहवासी आज्ञा बढ़कर ने कहा ए तद भी तद गार्गी ब्राह्मण अभी बनती ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं मैं नहीं कहता हूँ अवाच्य को मैं कहूँगा था विप्रतिपति मैं नहीं कहता हूँ ब्राह्मण कहते हैं और मैं नहीं जानता ये बात नहीं इसलिए मैं उत्तर देता हूँ कहता हूँ अप्रति नहीं अप्रतिपति दोष नहीं क्योंकि अज्ञान नहीं मैं जानता हूँ और अवाच्य को कहेंगे तो विप्रतिपत्ति होगा होगी किंतु मैं नहीं कहता हूं ब्राह्मण अभी इस जिस तुम पूछते हो आकाश अव्याकृत आकाश माया चेतना जिसमें आश्रित है तद ब्राह्मण अभिवदंति ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी लोग को कहते वो अक्षर न अक्षर तीत अक्षर है ब्रह्म है नक्ष ब्रह्म ब्राह्म ज्ञानी लोग कहते हैं तो मैं नहीं कहता हूँ ब्राह्मण अभी बदनती तो ये क्या है अक्षर है अक्षर शब्द से तो से नहीं होगा तो अस्थूलम ये स्थूल नहीं है स्थूल नहीं तो छोटा होगा कहते नहीं छोटा भी नहीं अनु अणु अनौन नहीं है रस्व होगा छोटा लंबा कम होगा मोटा नहीं होगा रस्व होगा लंबा नहीं है नहीं अस्व तो लंबा हो जाएगा अदीर्घम दीर्घ नहीं रस्व नहीं अणु नहीं महत नहीं स्थूल नहीं ये द्रव्य का परिमाण निषेद हो गया कोई भी द्रव्य हो परिमाण होता है अणु महत दीर्घ ह्रस्व चार प्रकार तार्किक न्याय वैशेषिका में ये विचार करके निर्णय करते हैं परिमाण परिमाण, महत् परिमाण ह्रस्व नहीं तो दीर्घ ये चार ही करते हैं फिर उसका फिर परिमाण में परम मध्यम भेद से विवाह करके अलग अलग करते हैं तो ये कोई परिमाण नहीं द्रव्य परिमाण नहीं तो द्रव्य नहीं है ये द्रव्य धर्म निषेध हो जाने से द्रव्य नहीं हुआ अक्षर ब्रह्म तो यदि द्रव्य नहीं हुआ तो गुण होगा इसलिए कहा अलोहित लोहित गुण नहीं है लोहित से भिन्न है तो लोहित नहीं उनसे रक्त गुण नहीं अग्नि का गुण है लोहित रक्तरूप तो जल का धर्म हो कहीं जल का धैर्य स्नेह न स्नेह है ना अस्नेह स्नेह नहीं अर्थात तो कोई गुण उसमें नहीं है गुण का निषेध हो जाएगा अछाया में तो कुछ नहीं होता है तो छाया होगा अंधकार हो जाएगा छाया हो जैसे वृक्ष मनुष्य का छाया जैसे छाया हो छाया तो भी नहीं छाया से भी अन्य छाया नहीं तो अंधकार हो रात में अंधकार कहते अतम हम तम नहीं है तो और क्या है वायु जैसे होगा नौके वायु भी नहीं अवायु तो खाली आकाश होगा तो आकाश भी नहीं अनाकाशम अनाकाश आकाश नहीं तो क्या है पदार्थ उसमें कोई जत्तु जैसे है इसे कुछ पदार्थ होगा तो हो कहते तो असंगम संग नहीं संग नहीं तो फिर क्या होगा रस हो, हो और अरसम रस भी नहीं तो गंध हो गंध भी नहीं कोई गुणा तो जा जा, नहीं तो चक्षुष की तो हो या तो नहीं चक्षुर्रिय कहते अचक्षुष्कम चक्षु नहीं श्रवण इंद्रिय तो होगा अश्रोत्रम पश्चात्य चक्षुष कोई इंद्रिय है अभाघ बाघ इंद्रिय में नहीं मन भी न मन अ कोई तेज प्रकाश भी नहीं प्राणे भी नहीं अप्राणम अमुखम मुख कोई छिद्र लिंग नहीं है हेतु अनुमान करने के लिए कहीं कहीं इसको असुखम कह करके तर्क ग्रंथ में ये आत्मा ब्रह्म के लिए असुखम ऐसे कहा गया आनंद नहीं है ऐसे कहते हैं किंतु ये अमुखम पाठ है अछिद्रम हेतु छिद्र मुख द्वारा लिंग नहीं अमात्र कोई मात्रा भी नहीं है अनंतर वंदर कुछ नहीं बाहर कुछ नहीं तो न तदस्नाति किंचन तो ये भक्ता होगा सबको खाने वाला होगा ये नहीं कुछ नहीं खाता है वो नहीं खाता तो उसको कोई खा ले कि न तदस्नाति कश्चन कोई उसको भी खा नहीं सकते अर्थात भुज्य नहीं भक्ता भी नहीं कुछ नहीं एक अद्वितीय ब्रह्म है इसका कुछ विशेष विशेषण कुछ नहीं शुद्ध है का निषेध जितने पदार्थ का धर्म का निषेध कर देने पर जो अधिष्ठान ही रहा निषेध करके ही बताना है एतस्य सेवाक्षर से प्रशासनिक आर्गी सूर्या चंद्रमशो विध्रुतो षतः एत सेवाक्षर से प्रशासनिकार्गी दयावा पृथ्वी विध्रुते तिषत एक तो सेवाक्षर निमशा निमेशा, निमेशा मुहूर्ता अहोरात्र अर्धमासा मसा ऋतव संवत्सराती विधिता तिठ्तेतः प्रशासन गारि प्राच्यो अन्न नद्य सदंते श्वेतेभ्य प्रतीच्यनिया दिशान्वत वाचर प्रशासन गारे ददत मनुष्य प्रशंसा यजमान देवा दर्वीम पितरवन्वायता सब का निषेध करके विशेषण का निषेध करने से कोई विशेषण नहीं है कोई धर्म नहीं किंतु एक एक निषेध का अधिष्ठान कोई एक तत्व है अक्षर ये तो ज्ञापन कराया श्रुति के द्वारा किंतु लोक में फिर लोक बुद्धि के अनुसार कहते हैं अनुमान करना होगा अस्तित्व तो कोई है जब कोई नियत प्रवृत्ति होती है समर्थ हमें उसका कोई नियम को होना चाहिए सूर्य चंद्र आदि नियतः नियमत अपने मर्यादा में स्थित है कभी सूर्य पश्चिम में दक्षिण में उदय हो जाए ऐसा नहीं कभी नीचे आ जाए कभी कभी देखने के लिए इधर आ जाए तो पास में आ जाए तो सब जल जाएंगे नष्ट हो जाएंगे अपने मर्यादा जितने दूर में भर, परमात्मा ने रखा इतने दूर में कहीं कभी चले गए ब्रह्म को उधर चल जाएंगे तो ये तो ठंडी में सब मर जाएगी सूर्य दूर चल जाएंगे जितने दूर में है और इतने दूर चल जाएंगे इतने ठंडी होगी ये कोई काम नहीं करेगा कंबल क्या अग्नि जलाने पर भी नहीं होगा इतने दूर चल जाए तो तो अपने अपने नियत प्रवृत्त होते हैं इसी से ही सिद्ध होता है कोई नियामक है इसके प्रशासने इस अक्षर ब्रह्म के शासन में है गहार सूर्यश्च चंद्रमाश्च सूर्याचंद्रम सब विद्युत तो उत्तिष्टता धारण करके रखे गई है ये जहाँ थे जितने दूर में यही रहते हैं और अपने पर नित तो व्यापार करते हैं ये तो सेवा अक्षर से प्रशासनिकारगी द्यावा पृथ्वी विद्युत उत्तिष्ठत ये दियो लोग पृथ्वी ये भी अपने स्थिर है नहीं तो पृथ्वी कहाँ छिन्न भी हो जाए गिर जाए कहाँ चल जाए ये तो सेवा से प्रशासनिकारगी निमेशा मुहूर्ता ओहोरा त्राणी अर्धमाशा ऋत व संबसरा थी। ये होता है मुहूर्त निमेशा क्षण होता है फिर उसके बाद अलग अलग समय की मात्रा है क्षण है मुहूर्त हो गया दिन रात है पक्ष है मास है ऋतु है सम्बसरा ये सब रहते हैं ये सब जितने अपने सब अक्षर के अनुसार भी शीत उष्ण वर्षा ये सब होते हैं ऋतुओं का धर्म भी ठीक इसी के प्रशासन के अनुसार रहते हैं ये नहीं ग्रीष्म ऋतु आ गया जाए और ग्रीषण ऋत ठंडी फिर हो जाए ठंडी होने के बाद ग्रीष्म ऋतु आने के सब लोग को देख रहे कभी गर्मी आ जाए जाएगी ठंडी जाएगी और यदि फिर ग्रीष्ण ठंडी शुरू हो जाए अब चार महीना आधा ठंडी मर जाते और ठंडी हो जाए तो और मर जाएंगे और गर्मी के बाद गर्मी आ जाए ठंडी नहीं आए तो भी मर जाएंगे भगवान ने सब किया गर्मी ठंडी वर्षा भी चाहिए सब चाहिए सब अपने अपने मर्यादा में रहते हैं समय के अनुसार क्षण दिन मास भी होता है तभी दिन रात होकर वर्षा होता है वर्षा होकर फिर आयु समाप्त होता है तब आयु पूर्व कितने साल होता है तो नहीं तो जब दिन लंबा हो जाए रात नहीं हो इसे चलता रहेगा रात नहीं हो तो भी नहीं चलेगा रात ही चल जाए एक लंबा तो भी नहीं चलेगा ये सब दिन रात सब जो होता है ये सब का प्रशासक को कोई है एक तरस वेय अर्थ में वेय प्रसिद्ध है इसके प्रशासने प्राच्य नदी अन्या नद्यन्ते श्वेतभ्य पर्वत हिमालय आदि बर्फारे पर्वत से पूर्व दिशा में नदी जाती है प्रतीक्ष पश्चिमी जाते अन्या दिशा अन्वे अन् एक दिस दिस दिशा में अलग अलग सौ नदी जाती है इसके प्रशासन में ददतो मनुष्य प्रशंसती दान करने वाले को मनुष्य प्रशंसा करते दान जब करते हैं कोई हिरण्य आदि दान होता है कष्ट तो होता है बहुत धन संपत्ति कितने परिश्रम करके इकट्ठी करेंगे और दान करते समय ये थोड़े छोटा मोटा कुछ दान करते समय कष्ट नहीं होता है जैसा आया काली गो स्वाश्रम ददामी ऐसे दे तो उसमें पता चलता है कष्ट होता है नहीं होता है तो हिरण्य आदि दान करते तो कष्ट तो होता है को हिरण्य तो भी प्रमाण जानने वाले उसकी प्रशंसा करते हैं हिरण्यदा अमृतत्व भजन्ते स्वर्ण दान करने वाले अमृतत्व को प्राप्त करता है इसको जानने वाले दान करने वाले की प्रशंसा करते हैं इतने धन संपत्ति इकट्ठी करके दान करता है तो लोग कहते बड़े पुण्यवान है धार्मिक है प्रशंसा करते हैं क्यों दान करते तो उसका फल कोई देने वाला है नहीं तो सब निंदा करेंगे इतने दिन कमाकर के रुपया इकट्ठी किया ओ देखो किसको ब्राह्मण को दे दिया कोई महात् को दे दिया कभी कोई न, खर्चा असद उपयोग करता है नष्ट कर जाते तो सब निंदा करते हैं नहीं कितने कमाया देखो ये कैसे गलत मार के सब रुपया को डुबा दिया कोई जो खेलते हैं ना क्या सट्टा सी कहते हैं द्यू तकेटा द्यू तकेटा करके कोई खा पी कर खत्म कर दे सब लोग निंदा करते हैं नहीं निंदा करते हैं क्योंकि दान करने वाले की प्रशंसा करते हैं तो जानते इसका फल उसको मिलेगा आगे उसकी शब्दगति होगी तो प्रशंसा करते हैं तो कोई आगे दान जो लेता है वो भी मर जाएगा दान देने वाला भी मर जाता है यहीं तो प्रशंसा क्यों करते हैं ये समाप्त होने के बाद भी उससे अदृष्ट का कारण कोई फल देने वाला आगे है यहाँ ये जो हाँ कहते हैं शुद्ध अक्षर ब्रह्म का ये सब धर्म नहीं है ये तो ईश्वर का ही है नियाम को अंतर्याम का ही कथन ईश्वर कोई है शासक शासन करने वाले शुद्ध ब्रह्म नहीं है ईश्वर है शासक ईश्वर के लिए यहाँ कहते हैं जैसे ब्रह्म अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष है और ब्रह्म का लक्षण जो किया जन्माद्यशत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारण तुम लक्षण किया उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण तो शुद्ध ब्रह्म नहीं है जिस ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य है उसका इसको कहते तटस्थ लक्षण जो ईश्वर का लक्षण है शुद्ध ब्रह्म का होता है तटस्थ लक्षण तटस्थ लक्षण कहा करके उसमें तटस्थ लक्षण के द्वारा स्वरूप का बोध होगा स्वरूप को बोध कराने के लिए उसमें रहने वाले जो कल्पित धर्म उसको कहते शुद्ध ब्रह्म निर्धर्म के कोई धर्म नहीं तो लक्षण कैसे बनेगा असाधारण धर्म लक्षण होता है कोई धर्म नहीं होने के कारण जो अध्यस्त धर्म है माई का धर्म है उसको ले करके लक्षण किया जाता है जन्म कारणत्व स्थिति कारणत्वम ये कोई ब्रह्म परमात्मा में वास्तव नहीं ये ईश्वर में है जो स्वयं ईश्वर व्यावहारिक माई का माई का धर्म है उसको ले करके लक्षण किया जाता है इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म कोई है पहले संभावना हुई सबका निषेध करके तो उसके बाद अनु के द्वारा कोई शासक है तो नियत प्रवृत्ति होती है जड़ में चेष्टा होती कोई नियत सूर्यचंद्र आदि गोलोक दिखते हैं चेतन दिखता नहीं उसमें उदय अस्तमय आदि है पृथ्वी में नियत तो मर्यादा उल्लंघन नहीं होकर के स्थिति पर है समुद्र आदि है अपने मर्यादा पर है नहीं तो जल जितने तीन भाग जल कहते वैज्ञानिक लोग और वो इसमें जितने प्रत्यक्ष दिखता है समुद्र और पानी आ जाए तो पृथ्वी कहाँ रहेगी तो अपने अपने नियम के अनुसार प्रवृत्व होता है तो कोई नियामक को है नियामक जो है वो ईश्वर है ईश्वर का का पहले लक्षण से निश्चर सिद्ध हो जाए तो ईश्वर के जो अधिष्ठान है ईश्वर माई का है धर्म है ये धर्म जिसमें जिसमें सर्वज्ञ तो धर्म सर्वज्ञ सर्वज्ञा तो ईश्वर में ईश्वर में जो जगत कांतादि धर्म कहा गया ये धर्म अध्यस्त है वास्तव नहीं है शुद्ध में अक्षर ब्रह्म और अधिष्ठान विशेषण बहुत है ये सब विशेषण से विशिष्ट होगा ब्रह्म से विशिष्ट शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष कोई विशेष नहीं है तो जैसे निर्विशेष ब्रह्म नहीं मानने वाले कहते सब सविशेष सगुण ही मानते हैं तो विशेषण से युक्त जो ब्रह्म होगा उसको कहते विशिष्ट विशेषण वाले तो विशेषण विशेष्य दोनों मिलकर कर के होते विशिष्ट यदि शुद्ध ब्रह्म नहीं मानेंगे जो विशेषण जिसे में रहेगा वो क्या होगा जिसके साथ विशेषण का अन्य होता है विशेष्य वो शुद्ध होगा या विशिष्ट होगा विशिष्ट में विशेषण रहता है विशेष्य विशेषण मिलकर के विशिष्ट होता है या विशिष्ट और विशेषण मिलकर विशिष्ट होता है तो विशेष्य विशिष्ट है क्या विशेषण रहने पर विशिष्ट होगा तो विशेषण शुद्ध में रहेगा या विशिष्ट में रहेगा शुद्ध में विशेषण रहने पर उसको दोनों को मिला करके विशिष्ट कहेंगे यदि विशिष्ट में विशेषण रखेंगे विशेषण रहने का पहले वो विशिष्ट होगा वो फिर विशिष्ट होने के लिए विशेषण रहेगा वो विशेषण कहाँ रहेगा तो विशेषण का संबंध जिसमें होगा उसको शुद्ध मानना पड़ेगा शुद्ध में विशेषण का संबंध होगा तब उसको विशिष्ट कहा जाएगा तो इसलिए शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ये ईश्वर का अंतर्यामी का ही लक्षण है देने वाले का फल ईश्वर ही देता है शुद्ध ब्रह्म नहीं तो दान करने की प्रशंसा करते हैं कोई फल देने वाला है फल अत उपपत्ति ईश्वरी फल देता है यजमान देवा अन्नायता देवतालो का बड़े समर्थ है समर्थ होने पर भी यजमाने के ऊपर निर्भर करते हैं उसके ऊपर इसके अधीन है यजमान यज्ञ आदि करेंगे तो देवतालो को भोग करेंगे यजमान के ऊपर आशित रहते हैं इतने समर्थ होने पर भी यजमान देवा अन्नायता दरवीं पितरो अन्वयता देवता हो पितर हो कर्म करके जाते हैं फिर भी देवता लोग को देखते यजमान यज्ञ कार्य तो हमको मिलेगा यज्ञ हवन करे देवताओं को प्राप्त की प्राप्ति होती पितृलोक सग जाते हैं पितृलोक में इष्टापूर्त दत्त करके पितृलोक में जाते हैं कर्मणा पितृलोक जाने के बाद भी पुत्र श्राद्ध तर्पण के तो हमको प्राप्त होगा तो उनको निर्भर करते हैं एक होता है होम कुछ याद में सब अंगों का उपदेश किया जाता है उनको कहते प्रकृति कुछ याग है जो इष्टि हो पशुयाग हो सोमयाग हो सोम्य अजय तो कह दिया तो वहाँ समग्र अंगों का उपदेश नहीं होने पर भी जो दर्श पुनवास इष्टि की प्रकृति है दर्श पुनवास में जितने अंगों का उपदेश किया गया दर्श पुनवास अनुष्ठान करने के लिए जितने अंगों का अनुष्ठान होता है जितने विकृति सब में इसी प्रकार अंगों का अनुष्ठान होता है प्रकृतिबद्ध विकृति कर्तव्य कुछ विकृति है कुछ है। प्रकृति है प्रकृतियाग उसको कहते दे जिसमें सारे अंगों का उपदेश होता है विकृति विकृत्याग अंग प्रकृत्याग प्रधान ये अर्थ नहीं है प्रकृति और विकृति में अंगांगी भाव नहीं है विकृत्याग भी अंगी है प्रधान है प्रकृति का अंग नहीं है प्रकृतियाग जिस प्रकार प्रधान है विकृत्याग्ञ भी प्रधान है उसका अंग विकृति का भी अंग है प्रकृति का भी अंग है विकृतयाग प्रकृत्याग का अंग नहीं है वो दोनों प्रधान है केवल प्रकृति कहते हैं उसमें सारे अंगों का उपदेश किया गया और में असमग्र अंग का उपदेश नहीं है जो जिसमें समग्र अंग का उपदेश नहीं उसको कहेंगे विकृति जितने दुग्ध दधी घृत आदि के द्वारा कर्म करते हैं उनको कहते इष्टि वो यदि समग्र अंग का उपदेश नहीं तो उनको कहेंगे विकृति और दर्शापुनवास है इष्टि प्रकृति है सारे इष्टियों की प्रकृति है दर्शापुनवास जो कर्म किसकी प्रकृति नहीं विकृति नहीं ऐसे कुछ कर्म है भी होमा द्रव्यू होम करने पर पितरों को प्राप्त होता है तो पितृ लोग के भी द्रव्यु हम की प्रतीक्षा करते है उसको अपेक्षा कर रहते थे वो प्राप्त हो करे को तो हमको मिलेगा तो इतने समर्थ होने पर भी जो दीन वृत्ति कैसे ये कृपण वृत्ति है कोई देगा तो हमको मिलेगा देवता को देखते यह या हम याग करें तो हमको मिलेगा पितरों के द्रव्यों हम श्राद्ध तर्पण करें तो हमको मिलेगा कोई देह तो हमको मिलेगा कोई देह तो हम मिलेगा तो दीन वृत्ति है इतने समर्थ होने पर भी तो ये रहते हैं उसको आश्चर्य करते तो कोई कारण क्या है कोई नियम कहे कोई नियम कहे उनको इसी प्रकार वृत्ति उनकी बनाई ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई फल देने वाला है तब ये सब कर्म करने पर फल देगा नहीं तो यह पिंडदान करेंगे यहाँ पुत्र पिंडदान करता है तो पितृ लोग कहाँ है पता नहीं उनको क्या मिलेगा उत ही पिंडदान कर दिया होम करता है या करता है यहीं कर दिया ब्राह्मण को दे दिया धन सम्पत्ति और वहाँ कहाँ देवताओं को प्राप्त होगा कोई देने वाले फल है उनके वही ईश्वर है यो वाई तद्क्षरम गार्य अभविदित अस्के यजते तपस्तप्य बहूनी वर्ष सहसराण अंतवदेवा से तबती ये वेतदक्षरम गार्गी अविदित्ता आसमां लोकात् प्रीति सकृपण कृपणवथ ये तद अक्षरम गार्गी विदित्सम लोकात् प्रीति सब्राह्मण ये अक्षर ब्रह्म है जिसकी अज्ञान से संसार ज्ञान होने पर मुख्य है ये अक्षर गार्गी अविदित्तालोके जी होती इससे अक्षर ब्रह्म को नहीं जान करके लोक में हवन करता है याग करता है यजते तपस्तप्य कृच्छ चंद्रायण आदि तप भी करता है ए थोड़े समय नहीं वर्ष सहस्राणी कलियुग में सहस्र वर्ष नहीं होता है तो युग में सत्य युग में रहते बहुत समय अंतदेव से अथवा कलियुग में बार बार कितने जन्म कितने तप भी करे जितने तप करे उपासना कर कर्म करे उसका फल अंतवदेव से तद भवती स्व विनाशी फल है नित्य फल नहीं है कर्म उपासना से मोक्ष नहीं हो सकता है अंतवध होता है तो इसके ज्ञान से ही मोक्ष होगा योग वही तो गार्गी अभित्वा इसको नहीं जान करके असमालोकात प्रीति ज्ञान प्राप्त नहीं करके मर गया मनुष्य जन्म में मिला परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए भोगने के लिए तो सौ योनी है पशु पक्षी भी उनके खाद्य खा करके बड़े खुश है अपने उनका जो खाद्य खास खाद्य खाते से इतने खुश है उनको वही अच्छा लगता है आपका भोजन उनका अच्छा नहीं लगेगा उनका भोजन उनका अच्छा लगेगा और आपके सया उनका अच्छा नहीं लगेगा उनका सया उनका अच्छा लगेगा भाई से आदि कैसे देखो किचड़े में हो पानी हो वहीं लट पड़ो अ सोर देखो जहाँ खाते है अपरिष्कार करके लोग फेंक देते हैं वहाँ खा उसके ऊपर लेट जाते हैं आ, आराम से अन्य लोग का चलते समय रास्ता में दुर्गंध होगा करके उसको देखेंगे नहीं किन्दु वो बच्चे माँ बचे दस बार दस बार बीस वो करेंगे उसके ऊपर लेटे रहते हैं और खाते समय पूछ चलाकर इतने खुश होकर खाते हैं जो मनुष्य फेंक देते हैं उनका खाद्य उनको अच्छा लगता है ये सब भोग करने के लाने अनेक यो है मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ ये परम ब्रह्म का साक्षात्कार करे यदि इसको नहीं जान करे के असमालोका प्रीति सकृपण कहा गया उसको कृपण कृपण क्या है कंजूस को कृपण कहते हैं जो कोई पौनकृत दास आदि कोई रुपया लिया है पिता माता उसके बच्चे उसके घर में रहेंगे नौकर बनकर के दास बनकर के पौनकृत दास अतः रुपया इतने दे दो मैं तुम्हारे घर में काम करूँगा नौकर बनकर रहेंगे कुछ रुपया ले करके और जो जितने दिन रहेंगे इतने दिन काम करते रहेंगे और कुछ नहीं खाएंगे काम करेंगे उनको खिलाओ काम करेंगे इसी प्रकार ये क्या हुआ अपने कर्म करेगा उसका फलो भोग करेगा कर्म करेगा उसका फलो भोग करेगा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है जब भोग करता है वो क्या है मजदूरी ले रहा है जो भोग कर रहा है जितने भी भोग करे राजा सम्राट बनकर भोग करे, भो करे इंद्र बनकर भोग करे अपने कर्म फल ले रहा है अर्थात क्या है मजदूरी ले रहा है मजदूरी करते हैं ना काम करते हैं उसके वेतन रुपया लेकर जाते हैं इसी प्रकार ये कर्म क्या उपासना करके उसके फल भोग लेता है यही कृपण है और जो कर्म क्या उसका फल भोग लिया वो कर्म क्या उसके फल भोग कर लिया यही करता है इसको कहते कृपण कृपण निकृष कंजूस निकृष है कुछ नहीं पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया ये कर्म से कुछ अधिक प्राप्त होगा नहीं किया और जितने क्या उसका फल हमको भोग लेना कुछ नहीं किसको देना कोई कर्म करता है इसके फल की इच्छा नहीं परमात्मा को अर्पण कर लेता है मेरे पास सामर्थ्य परमात्मा ने सामर्थ्य दिया इस सामर्थ्य का उपयोग करता हो तो किसका उपकार कर tar tar tar tar tar tar करता है कल्याण करता है परमात्मा को समर्पण कर देता है ये फल मुझे नहीं चाहिए तो परमात्मा प्रीत होकर के अंत कोण शुद्धि पर उससे ज्ञान प्राप्त करता है परमात्मा उसको दर्शन देते हैं जो कहता है न इसका फल मुझे दे दो कोई काम क्या तुरंत हमको दे दो दिन भर काम किया शाम कोता के वेतन दे दो मजदूरी मजदूर आकर काम करेगा का? दिन भर काम करके मजदूर लेकर रुपया लेकर जाएगा इसी प्रकार ये कर्म करता है फल भोग लिया कर्म करता कर्मकर्ता उपासना फल ले लिया ये कृपण है पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है वो सारे प्रयत्न खाली भोग के लिए खा भी करके जैसे पशु जाते चरने के लिए आते समय कुछ लेकर के आते हैं खा पी करके आते हैं यहाँ खाते है वहाँ कुछ मल त्याग वहीं करते हैं, पानी पी कर आते हैं खा पी कर आ गए जाते खाली भी आते भी खाली जो रह गया पेट में इसी प्रकार ये जो कर्म करता है फल भोग करता है इसी के समान हो गया निंदा की गई ज्ञान प्राप्त नहीं करे तो अतः तद अक्षर हम गार बीतवा अस्मालोकात इस अक्षर ब्रह्म को जान करके साक्षात्कार के जाता है तो ब्राह्मण कहकर उसी की प्रशंसा की मख्य ब्राह्मण तो ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया अच्छा ये अग्नि दहन करती प्रकाश करता है करती है। तो प्रशासक जो होगा इस प्रकार कोई अचेतन भी हो सकता है अचेतन तो सबका शासन कर सकता है जैसे अग्रिम दहन कर लेते इसे कोई हो सकता है इसे कहते हैं नहीं है अब इसके लिए कहते ये तद्वाए तदर गार अदृष्टम दृष्ट श्रुत श्रोत्र मत मंत्र अभिज्ञात विज्ञात्री नान्य दत्तस्ति दृष्टि नान्य दत्तस्ति श्रोत्री नान्य दत्तस्ति मंत्री नान्य दत्स्ति विज्ञात्री तस्लक्षरे गार्ग आकाश पोत च प्रोत चेति एक तद अक्षर गार्गी अदृष्ट दृष्टि ओ अदृष्टम किसके द्वारा कभी दिखा नहीं गया ज्ञान का विषय नहीं होता है दर्शन इंद्रजन्य दर्शन का विषय नहीं होता है चक्ष इंद्रजन्य ज्ञान का विषय नहीं होता है किंतु स्वयं दृष्टि सम दृष्टि रूप चेतन चिदृ रूप है जड़ नहीं है दृग रूप चेतन है स्वयं दृष्टि यहाँ दृष्टि का तो दृष्टा अंतकोण विचिष्ट चेतन को दृष्टा कहते हैं जीव होता है दृष्टा भुगता कर्ता अंतकोण विचिष्ट यहाँ दृष्टि का तो रूप है दृग रूप से शव को प्रकाश करने वाला है इसी प्रकार अश्रुतम श्रुत्री श्रवण इंद्र का तो विषय तो नहीं होता है स्वयं श्रुति स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है अभिज्ञात विज्ञात्री अभविज्ञात नहीं होता है विज्ञान का विषय नहीं होता है संयम विज्ञात ज्ञान रूप ही है नान्यद अतो दृष्टि इसी चिद्र पर जो दृग्रूप है चेतना उससे अन्य दृष्टा नहीं है दृष्टा कोई अलग है ही नहीं जो दृष्टा श्रोता अलग अलग भान होते हैं उपाधि के कारण मिथ्या है दृग्रूप चेतन ही है जितने दृष्टा श्रोता है दृग रूप चेतन से भिन्न कोई नहीं है तो दृष्टा कितने हो जाएंगे दृष्टा कोई है ही नहीं इससे अन्य कोई नहीं एक दृघ रूपयी चेतन है जो अनग दिखते हैं, उपाधि के कारण अंतकर्ण अनंत अन्न, है जीव का अंतकण उसे अंतकर्ण के भेद से सब दृष्टा दृष्टा अलग अलग भेद दिखता है एक ही आकाश में घड़ा बहुत तो अनेक घटाकाश ऐसे विभान होता है इसलिए वास्तव जिस प्रकार घटाकाश कोई महाकाश भिन्न नहीं है एक दृघ रूप चेतन से भिन्न कोई दृष्टा नहीं कोई श्रोता नहीं कोई मनन करने वाला मनता नहीं कोई निश्चय करने वाला विज्ञाता भी नहीं दृष्टा श्रोता ममता विज्ञानता कहकर जो अलग अलग भिन्न दिखते हैं, को तो हैं कोई अलग ही नहीं एक दृघ रूप चेतन सर्वानुगत है सबके अंदर बाहर एक दृघ रूप चेतन उसी चेतन में ही अलग अलग उपाधि को ले करके दृष्टा श्रोता ममता uh इसे व्यवहार होता अलग कुछ दृष्टा श्रुता मनता है खलु अक्षर गार्गी आकाश ऊत प्रति यही जो अक्षर है इसमें आकाश ऊत प्रत है, है अव्यकृत आकाश जो यक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा गया युवात्मा सर्वांतर वही समय ब्रह्म योक्षात ब्रह्म कहा साक्षात कहन से व्यवधान रहित अव्यवहित मैं साक्षात देखा व्यवधान है तो अव्यवधान अव्यवत तो कहने पर जैसे पास में मेरे पास में घट है मेरे पास में पुस्तक है कोई व्यवधान नहीं ये मेरे से पुस्तक में कोई व्यवधान नहीं है अव्यवत तो। ये जो अव्यवधान होता है इसको कहते गौण मुख्य नहीं गौण है थोड़े व्यवधान तो थोड़े व्यवधान होने पर कहते मेरे पास में कोई व्यवधान नहीं लगा हुआ है कहते स्थान वहाँ है वहाँ से आ, वो, कितने वो लगा हुआ है पास में वही है पास में है थोड़े व्यवधान होने पर भी कहते तो उसके अव्यव तो उत्तर में है, है उसके उसके बाद है तो गौणा में भी पास में है व्यवधान नहीं कहा जाता है तो गौणा अव्य भी तो नहीं है इसको कहने के लिए अपरुक्षाद कहा अपरक्षाद कहने से मुख्य है अव्यवधान मुख्य अव्यवधान का क्या अर्थ है मुख्य व्यवधान तो कोई व्यवधान नहीं भेद होगा तो व्यवधान हो जाएगा दो परमाणु मिलते हैं तो भी बीच में संयुग होता है तो बीच में संयुग ही व्यवधान हो गया व्यवधान अवश्य हो जाएगा वर्ण उच्चारण करते हैं घट एक बार उच्चारण कर दिया ना घट घट विसर्ग पांच वर्ण है घ कहने के बाद अजब कहेंगे बीच में अवश्य व्यवधान है दिखता नहीं सुनते समय पता नहीं चलता कि बीच में कोई रुक गया किंतु व्यवधान है ये पद्म पुष्प के पाखड़े को रख करके इतने रखो सो पत्थर रखो इतने तो बड़े बड़े कमल के पाखड़े रखो सब पत्थर सुई से जोर से भेदन कर लो भेदन कर सकते लगेगा एक घंटा एक, एक चार पाँच मिनट लगेगा एक साथ भेदन कर लिया बस किंतु ये क्रम से हुआ पहला भेदन पहले होगा क्या अंतिम का पहले होगा दूसरा पहले होगा या पहला प्रथम ऊपर वाला होगा पहले ऊपर वाला पहले होगा दूसरा उसके बाद होगा या एक साथ होगा एक का भेदन करने के बाद दूसरे में आएगा दूसरे के भेदन करके तीसरे में उसका वेदन क्या आगे क्रम से आता है इसी प्रकार व्यवधान होने पर भी पता नहीं चलता है व्यवधान है और मुख्य अव्यवधान कहेंगे तो क्या होगा व्यवधान मतलब एक ही होगा तो व्यवधान नहीं होगा इसलिए अपरिश्त कह करके अत्यंत मुख्य ही अव्यवधान मुख्य अवधान का था अपना स्वरूप ही ये साक्षात अपरिचात्म साक्षात अपरक्षात् था, था? अपरुक्षम साक्षात है अव्यवधान अपरुच कौन से मुख्य अव्यवधान ब्रह्म जो ब्रह्म है साक्षात अपरक्षात्म कर यत् पदाया यमा सर्वांतर के फिर यत् पदाया यदपदे प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध है कह करके ब्रह्म वो आत्मा है सर्वांतर जो प्रसिद्ध आत्मा प्रत्येक आत्मा है अपने स्वरूप प्रसिद्ध है वही ब्रह्म है साक्षात् और प्रख्यात ब्रह्म वो के अंदर है वही सक्षुत पिपा धर्म से रहित है उसमें ही आकाश अभ्याकृत आकाश ओत तो प्रोत है ये हो गया सबका अधिष्ठान ऐसा सा सा पर सा परम किंचित सा परागति साति यही पुष हे सौत है्रह साहो वाच ब्राह्मण भगवंत बहुमे यदस्म नमस्कार नवे जातुअस्माक्रम्होद्यम जेते तत वाचक नव्युपर राम दो प्रश्न लेकर के धनुषर लेकर जैसे खड़ा है वीर किसके सामने ऐसे खड़ी हो गई थी दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया पहले गार्ग ने कहा था दोनों प्रश्न का जो उत्तर दे दे तो आप लोग में से कोई इसको जीत नहीं सकते हो पहले कह दिया था अभी वही कहती है, ब्राह्मण भगवंत सम्मान करके पूज्य ब्राह्मण सोम सुन, सुन लीजिए तदेव बहुमन्य धम उस बहुत मानो कि यद अस्मा नमस्कार न इनको नमस्कार होकर के मुक्त हो जाओ वही बड़ा है ऐसे महापुरुष है उनको नमस्कार कर लो यही बहुमान बहुत मान ये ब्रह्म ज्ञान इतने श्रेष्ठ है उनको नमस्कार करो तुम्हारा भाग्य है सब लोग नमस्कार करो नमस्कार करके मुक्त हो जाओ यही बहुत मान बहुत तुम्हारा भाग्य उनका नमस्कार करो नमस्कार कर मुक्त हो जाओ नमस्कार न मुचेध्वम न इस्माकम जा तुस्माकम इवं जेता कोई ये ब्रह्म बदने के लिए उनके तुल्य कोई है उसको जीत लेने के लिए कभी संभव नहीं जयसतु मन साफी मन से भी सम विचार नहीं करो कभी इसको हम जीत लेंगे ना को जा कदाचित कदा कभी कोई तो आप लोग में कोई नहीं जीत सकती थी कह कर के इसके समान कोई दूसरा नहीं इसको उसके समान भी कोई नहीं मेरा निश्चय जो मैं पहले कह मैंने कहा था वही है और उससे जीतने वाला कौन प्रश्न होगा तत्ववाचक तो नहीं ऊपर रामवाचक में ऊपर तो हो गई उसके बाद आया विदग्ध साकल्य अभी प्रश्न हो गया गार्गी ने पहले कहा था इसको मेरे दो प्रश्न को उत्तर दे तो कोई आप इसको जीत नहीं सकते हो सब ले करने करने कह कर दिया पूछा गार्गी क्योंकि वाचक्रम भी पहले गार्गी ने पूछा था पूछते पूछते अधिक पूछ लिया तो उसको गार्गी आज्ञा बढ़ के कहा माँ अति गार्गी माते से मुर्धा व्यापकता था तुम्हारा सिर गिर जाएगा आगे पूछना नहीं करो डर कर के गारगी बैठ गई थी और सब लोग तो कहे हम पूछेंगे तो हमको कहीं साप दे सर गिर जाएगा सब लोग डर कर बैठे हैं और गार्गी आकर के मैं दो प्रश्न पूछूंगी सब लोग कहे पूछे सबसे चाहते थे किसी प्रकार गार कहीं आज्ञा बढ़कर को कोई हरा दे तो अच्छा है क्योंकि हमारे सामने दस हज़ार गौ लेकर चल जाता है एक हजार न दस हजार सोना सि में लगा बड़े बड़े गौ ले जाता है तो सहन सहन नहीं होता है तो हरा दे तो अच्छी बात है हमको मिले तो नहीं मिले वो क्यों ले लेगा <laughs> बहुत लोग कष्ट होता है हमको मिले था नहीं हमको तो नहीं मिलना है कि वो कैसे ले लेगा वो तो हमारे जैसे उसको क्यों प्राप्त हो गया बड़ा कष्ट कष्ट है तो चाहते और कहीं देखते कहीं जब प्रश्नोत्तर में कुछ आपत्ति होकर सिर गिर जाए तो गारगी का सिर गिर जाएगा हमारा क्या जाता है तो बैठे तो किंतु उस समय तो पूछे गारे कह दिया तो सब उत्तर दे दिया सब लोग चुप हो गए फिर एक विद्या तो साइकिल निकला वो सहना नहीं कर पाया क्या सोता है तो ये नहीं बता पाई हो तो एक महिला है लड़की है ये इसका उत्तर नहीं देखा दे दिया इसमें कड़ी क्या बड़ी बात है और हम पूछते हैं उसका और अधिक थोड़ा घमंड है वो आ गया यही है उसका जो मर्यादा का उल्लंघन जो पहले प्रश्न हो गया बता दिया सबकी सन्मत मिल गई कोई जीत नहीं सकते, दो प्रश्न पूछने उस समय सब लोगन राजी हो गए सब लोगन क्या पूछ गार्गी अब पूछ करके जो गार्गी अपने कह दिया कि आप लोग को कोई नहीं जीत सकते सब स्वीकार कर लेना चाहिए किम दब पूर्व प्रारंभ कर लिया फिर अतः नम विद्ध सा प्रच्छ प्रति देवाज्ञवल के सहेत एवं निविदा प्रति यावंतो विश्वदेव वैश्वेव से त्रय्चत्री चताच सहस्रे ओम अवाच क्ञम्ल्क्ययशद कत्व देवाया ज्ञमकेति षड्विह क्ञम्ल्क्यएत्विवाच क्ञम्ल के द्वात्व क्त्यववाया ज्ञमक्यध्य दोमी अवाच कत्व दैव याज्ञव्येक इतमिताच कतमेंचत्र चता त्रयश्चत्रच सहस्रेतीनम विदग्ध साकल्यन शकल साकल का पुत्रसाकल्य पूछा कति देवा याज्ञवल्क हे याज्ञवल्क देवा हा कति कितने देव हे देवता हे पुरा देवता कितने संख्या बताओ तो ये कहा सह एक तया निविदा प्रतिपेद प्रतिपेद निविदि है निविद है कुछ संख्यावाचक देवताओं का संख्या कहने वाले कुछ है संख्या कहने वाले वैष्णदेव शस्त्र है ये निविधि है जिस निविद में मंत्र है उसमें वैष्णदेव कर्म करते पढ़ते हैं निविद है उसमें देवताओं की संख्या है वैश्वेव कर्म कुछ पाठ करते हैं स्तोत्र है, उसमें देवता कितने हैं उनके संख्या कथन करने वाले कोई शब्द है जो शास्त्र में है शब्द क्या उसी शब्द निवित नामक उसी स्तोत्र संख्या से उत्तर दिया निवित हो गया देवता संख्यावाचक मंत्र पद जो वैष्णदेव कर्म में पढ़ते हैं तो उसके द्वारा उस निविधि में जितने देवता कहे इतने देवता है येतयाव निदा प्रतिपेद यो तो वैश्वेव से निविदि उच्य थे वैश्वेवकर्मय के जो निविद है पाठ करते हैं उसमें जितने देव कहेंगे इतने ही कहा कितने कहेंगे कहे गे यही निविद्य है त्रयच्छता त्रयच ऋत्रीच सहस्र यीचता तीन त्रीच सता मतलब तीन सौ त्रय शता सतानी कहना चाहिए त्रीनी सतानी तो सताऐ से छयोग है सुपा सोलूक पूर्व सोना चैया डाड्याज हो।, हो जाएगा सतावन का सतानी तीन से तीन पहले कहा तीन से तीन इतना नहीं फिर त्रय से त्री और तीन हजार तीन, त्रय और तीन हजार तीन, तीन हजार पहले तीन से आगे तीन हजार तीन दोनों मिला कर के तीन हजार तीन एक तीन सौ छीन हजार तीन सौ परे तीन सौ फिर तीन हजार तीन तीन हजार तीन सौ छः देता है उत्तर दिया ओम इत होबा ओम ठीक है ओम इत होबा ये ठीक करके फिर प्रश्न करता है कतवा आगे मिलकर पहले पूछा था कितने देव आगे फिर प्रश्न कतवा आगे मल्ल के पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न कोई भेद नहीं कितने देव है ये उत्तर देते हैं पहले कह दिया तीन हजार तीन सौ आगे कहते त्रेय त्रिंस तैतीस है त्रेय त्रिंसत क्या वो मित हुआ जा दे जाओ का विस्तार और संकोच विस्तार करेंगे तो तैतीस कोटि कितने बहुत तीन हजार तीन का वो भी बहुत है और उसका संख्या संकोच करेंगे तैतीस ही हो गई फिर कते वो दैव आज्ञा बढ़ के, के आगे फिर फिर वही प्रश्न है कितने देवता है का षड इति छः जो तेतीस है उनका अंतर्भाव छः में हो जाएगा षड इति तो ओम इत ओम का अर्थ मांगने से स्वीकार करना ठीक है फिर कते वो दवैयाज्ञ बल के, के कितने देवता है का त्रय इति तीन है जो छह था वो तीन हो जाएंगे कौन कौन तीन सौ आगे बताएंगे ओम इत कत्यव देवाज्ञमल की कितने फिर ये तीन कहने के बाद कहते दो इत दो इति ओ होमित होवाच कत याज्ञमल की कहते अध्यर्धि अध्यर्ध अध्यर्ध का अर्थ डेढ़ होता है किंतु अध्यर्थ का अर्थ बताएंगे डेढ़ कैसे होगा ओमित होवाच फिर कत्यव देवा याज्ञमल की एक ही थी ओ एक है अभी सब तीन हजार तीन सौ छः से प्रारंभ करके और संकोच करते करते अंत में एक कहा अभी ये तो संख्या व केवल कह दिया कितने कितने कितने कर संख्या संख्याय संख्या से ना और कौन कौन है ये प्रश्न अभी है आगे कतम थे त्रेस्त्र जो तीन हजार तीन सौ छः तुमने बताया और कौन कौन बताओ तीन, तीन कौन कौन बताओ सहवाच महिमेशातेशत्व देवाई कथमेतेशद अष्टौाद रुद्र द्वादश आदिस्थकत्रिशदीद्रजापति ये तीन हजार सेनका कौन कौन बताओ ये का महिमेशा इनकी विभूति विस्तार है इन देवों का महिमा नए यशाम ये शाम, ए शाम तो कितने फिर देवता है ए ते त्रय त्रिंशत्व देवा तैतीस ही देव है तैतीस है उनका विस्तार सब कुछ है अब तैतीस कौन बताओ कथ में ते त्रय त्रिंसद इति त्रय त्रिंशत तैतीस कौन है कौन कौन है तो उत्तर देते हैं अष्ट वसव अष्ट वसुदेवता आठ है और एकादश रुद्र है द्वादश आदित्य है आठ वसु एकादश रुद्र कितने हो गए उन्नीस बार आदित्य है कितने हो गए एकत्रिशत गिनतीकार आदित्य श्रुति देखो ते एकत्रशत आदित्य एकत्रिशत होगी आगे इंद्र ज इंद्र कितने हैं और प्रजापति दो न मिली गए एकत्र कितने हो गए तयत्रिशत त्रैत्र चांद तेति तेतीस तेती कतमें वसवित पृथ्वीच वायुश्चातरिक्षादीत्य दौश्चंद्रमा नक्षत्राणी चेते वसव एते तसव एक सुधरवित वसवैति वसु कितने हैं आठ आठे ये आठे वसु कत कति और कतम्य में भेद कति में तर कितने है? संख्या विषय प्रश्न में तर कौन कौन है संख्य विषय प्रश्न संख्या से परिचय क्यों संख्या हो गए संख्या हो गई तैतीस उसके बाद तैतीस का हो गया वस्तु आठ बता दिया तो आठ वस्तु कौन कौन है यदि अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षम च आदित्य दौ चंद्रमा कितने हो गया आठ हो गया अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य देव चंद्रमा नक्षत्र इति एते वसव इनको वसु क्यों कहते हैं एते ही इदम सर्व हितम ये सब स्थित है प्राणियों के कर्म फल का आश्रय है कर्म फल का आश्रय भोग के लिए एक कार्यकर्ण संघात रूप है शर्य इंद्र का समुदाय बना और उसमें निवास तथान हो गया और सारा जगत को ये आठ वसव वा के वासयंती और वसंती, सब को निवास देने वाले और समय रहने वाले ये देखो पृथ्वी पृथ्वी में सब स्थित है वायु आकाश है आदित्य सर्ग, चंद्रमा नक्षत्र ये सब मिलकर के सारे प्राणियों के कर्म फल का आश्रय सर्व इंद्र संघात रूप से परिणत होते हैं और सारा जगत को वास देते हैं स्वयं रहते हैं इसलिए वसंति बस वस हो गया सर्विस में सर्वित आठ में सारा जगत स्थित है, स्थित तस्मा बस वह दशे में रुद्री दस में पुषे प्राण आत्मिकादशान मर्याद्रमें अथ रोदयती तोदय तस्मा रुद्राई रुद्र कौन कौन है दस में पुरुषे प्राण पुरुषे में प्राण दस है प्राण का अर्थ इंद्रिय यहाँ कर्म इंद्रिय और बुद्धि बुद्धिंद्रिय कितने हैं और ज्ञानेन्द्रिय कितने हैं कितने वहाँ मिलकर के कर्मेंद्रिय <laughs> पाँच है ज्ञानेन्द्रिय पांच है मिलकर के कितने मिलकर के कर्मेंद्र पांच है ज्ञानेन्द्र पांच है मिलकर के हाँ बुद्धि इंद्र पांच है ज्ञानेन्द्र पांच मिलकर के हाँ बुद्धि इंद्र है ज्ञानेन्द्र है तो कर्म बुद्धि इंद्र दस हो गए और आत्मा एकादश आत्मा के से एकादश हो गया आत्मा क्या प्राण है आत्मा शब्द से लेना मन आत्मा शब्द क्या लेना मन एकादश हो गया ये हो गया एकादश क्या एकादश रुद्र ये इंद्रियों को रुद्र क्यों कहा कहते उसका उत्तर देते स्वयं ते यदा अस्मा शरीर मृत्यात्क्रामंती ये शरीर मरण प्राणी है मर्त्य मरण धर्म वाले इसे जब निकल जाते हैं उत्क्रमण निकल जाते हैं उत्क्रमण कब होता है कर्म फल भोग करने के बाद जितने कर्म लेकर के आए उसी कर्म के फल को भोगना पड़ेगा जो कर्म का भोग होगा उस कर्म को क्या कहते हैं प्रारब्ध कर्म जो कर्म लेकर के आएगा उनको भोगना ही है प्रारब्ध शब्द कहा था आरंभ हो गया प्र आ रब्ध प्रारब्ध आरंभ हो गया आरंभ हो गया मतलब क्या है कर्म फल भोगन जिसका फल आरंभ हो गया जिसका फल आरंभ हो गया फल भोगना जब से गर्भ में आए तब से ये कर्म फल देना शुरू कर दिया ये कर्म का कब निश्चय कैसे होता है कब जन्म में मरने के पहले मरना सर समय में उसके पहले जो कर्म थे और जन्म में कर्म सब कर्मों को मिला करके देखेंगे कितने कर्म इसका है वो सब कर्म से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं उसको एक तरफ कर देंगे कोई बहुत जन्म के पहले कोई कर्म अभी फल देने के तैयार हो गया अभी कर्म क्या अभी फल नहीं देता है अभी पेड़ लगाया अभी फल नहीं दिया कोई दस साल पहले पेड़ लगाया था वो फल दे सकता है कभी कोई पांच साल पहले फल पेड़ लगाया था फल नहीं आया अभी लगाया उसमें फल फूल आ गया तो उसको खाएंगे तो नहीं तोड़ेंगे यहाँ तोड़ेंगे नहीं दस साल पहले पेड़ लगाया उसमें फल नहीं आया अभी पेड़ लगाया फल आ गया हो सकता है ये धान बिरिया आदि हरहर लगाते हैं फल आ जाता है खा लेते ना नहीं एक साल के अंदर आ गया और कोई पेड़ लगाया दस साल के बाद फल आता है कोई नारियल आदि आम कटहर आजकल तो जल्दी हो जाता है कुछ कुछ ऐसा होता है बहुत दिन के बाद होता है जो फल देने के जब तैयार होगा वो नहीं देखना होता है कि ये बहुत साल के पुराना पेड़ है ये अभी का है ऐसा नहीं फल आ गया उसको लेना पड़ता है फल फूल हो गया तो ले जाएंगे इसी प्रकार जितने अनाधिकाल से कर्म उन्हीं कर्म से जो कर्म फल देने के तैयार हो जाएंगे उनको एक तरफ कर लेंगे उसमें फिर देखना पड़ेगा ये क्या कौन सा कर्म एक जन्म में फल दे सकते हैं अलग अलग फल फूल हो गया ये माली भेजेगा फल को भेजेगा जहाँ फल की मंडी वहाँ भेजेगा या जहाँ गोका मार्केट वहाँ भेजेगा गो फल फल अब फूल भेजेगा कहाँ जहाँ फल की मंडी वहाँ फूल भेजेगा फूल वाले को भेजेगा जहाँ फूल बिक्री होती है अब पत्ते सब्जी आ गए पालक आदि मेथी आदि उसको कहाँ भेजेगा फल की मंडी भेजेगा नहीं उसको जहाँ सब्जी जहाँ जाएगा उसके साथ पलग है मेथी कुछ बतुआ है बतुआ को कहाँ भेजेगा पल वाले के पास भेजेगा सब्जी की तरफ तो इसी प्रकार जो कर्म फल देने के लिए अविरुद्ध एक प्रकारे है को देखेंगे कोई विरुद्ध है कोई कर्म तैयार हो गया उसको स्वर्ग जाने पड़ेगा कोई कर्म तैयार हो गया उसको कुत्ता बनना पड़ेगा तो एक जन्मे में कुत्ता भी बने स्वर्ग विजय हो जाएगा नहीं हुआ एक जन्म तैयार हो गया उसको पेड़ बनने के लिए एक जन्म तैयार हो गया उसको बंदर बनने के लिए एक साथ दोनों होगा नहीं होगा तो जो एक प्रकार फल देंगे उनको एक तरफ कर देंगे अविरुद्ध उसमें जो प्रबल है उसको पहले दिया जाएगा कोई कर्म फल देने के तैयारी है किंतु अभी प्रबल नहीं है दो चार दिन के बाद लेने पर चलेगा उसको तोड़ेगा नहीं जो अभी तैयार हो गया नष्ट हो जाए उसको पहले तोड़ेगा पेड़ पौधा में फूल फल है देखा कि बड़ा बड़ा हो गया उसको पहले तोड़ेगा और जो छोटा है वो दस आठ दिन या पंद्रह दिन रहेगा उसको छोड़ देगा जो तैयार होगा उसको लेगा अर्थात जो प्रबल कर्म है और अविरुद्ध फल देने वाले उनको एक हिसाब कर निकालेंगे ये जन्म आगे बनेगा जन्म का निर्णय हो जाएगा जो कर्म फल देने के तैयारी हो गए उनमें से जो प्रबल हो और अविरुद्ध हो जो एक जन्म में फल दे सके उनको रखेंगे एक जन्म में फल नहीं देने वाला हो अलग अलग जन्म में फल देने वाला हो एक साथ जन्म नहीं मिलेगा एक जन्म तो मिलेगा तो एक जन्म में वही कर्म को लेना जो उसी जन्म में ये कर्म फल भोग सकता है बहुत कर्म अनादिकाल से संचित कर्म सब कर्म ले करके नहीं आ सकते हैं सब कर्म से जो कर्म तैयारी हो गए फल देने के लिए एक जन्म में फल दे सकें उससे बन जाएगा उसी समय निर्णय हो जाएगा वो कहाँ जाएगा ये कर्म लेकर के जाएगा कहाँ जाएगा मनुष्य बनेगा या पेड़ बनेगा स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा या भेड़ बनेगा या गधा बनेगा राजा बनेगा अथवा भीखमगा बनेगा पहले से निश्चय हो गया उसी कर्म लेकर जन्म आया गर्भ में आते से ही आते ही वो कर्म फल देना शुरू कर दिया इसका नाम हो गया प्रारब्ध ये सब जो आप आए हैं आप सब लोग क्या कर्म भोगने के लाए उसका नाम प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त आपके अनादिकाल से जो कर्म क्या है रुक कर्म है कितने कर्म है मालूम है अनंत कोटि जन्म नाम बीज भूतम संचित कर्म उसको कहते क्या कहते संचित कर्म प्रारब्ध तो कुछ लेकर का संचित कर्म बहुत है अनंत कोटि जन्म का बीज नया कर्म नहीं करे खाली भोगते जाए एक दो तीन चार जन्म होकर के कितने जन्म लेने से समाप्त होगा मालूम है? अनंत कोटि जन्म लेने पर अनंत कोटि जन्म कब समाप्त होगा <laughs> अनंत जन्म के बाद अनंत जन्म कब समाप्त होगा इतने संचित कर्म बहुत कर्म है कुछ कर्म लेकर के आए भोगने के लिए और जो कर्म लेकर करके आए उसे पुण्य कर्म है पाप कर्म है दोनों है कौन भोग करेगा अपना कर्म फल अपने को भोगना पड़ेगा आपका पुण्य कर्म उदय हुआ तो आपको सुख सुख साधन मिल जाएगा अजय पाप कर्म उदय हो जाएगा दुख दुख साधन निंदा हो कष्ट हो रोग हो सब पाप कर्म का फल है और जो कर्म का फल पुण्य कर्म हो गया पुण्य कर्म फल मिलेगा वो पुण्य पाप कर्म कितने भोगना है इस जन्म में ये पहले से निर्णित है उसे काम ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है जितने अवश्य भोगना ही पड़ेगा कोई प्रयास कर हमको दुख नहीं भोगना है बड़ा बहुत प्रयास करें, रुपया खर्च करें। कितने करोड़ खर्च करने पर रोग नहीं होगा बोलो बड़े बड़े डॉक्टर से पूछो कितने करोड़ खर्च करेंगे एक बच्चा जन्म हुआ आप कितने करोड़ ले लो अब उसको कभी रोग नहीं होना चाहिए सब डॉक्टर मिल करके उनके बच्चा को भी निरोग नहीं, नहीं कर सकते दूसरे बच्चे को क्या करेंगे सब डॉक्टर मिल करके एक किस मनुष्य को ले ले उसमें कभी रोग नहीं होगा दवाई खिलाते जाओ इंजेक्शन देते जाओ कुछ भी करते रहो उसको रोग नहीं होगा होगा <laughs> साइड क्या डायरेक्ट सीधा <laughs> सब मिल करके भी एक व्यक्ति को तैयार कर दे सब डॉक्टर मिल करके एक तैयार कर दो जिसको रोग कभी नहीं होगा दवाई खाने पर आ दवाई नहीं खाना पड़े कोई तो कर दो ये तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हाँ दवाई नहीं खाएगा साधु है कोई निश्चय करना नहीं खा वो अलग बात है और रोग नहीं होगा ये बात नहीं है तो भोगना ही पड़ेगा कर्मफल भोगना ही पड़ेगा इसलिए सबको क्या सोचना चाहिए हम आगे क्या होगा क्या होगा कैसे होगा रोग होता है ये सोचना नहीं चाहिए सुख दुख मिला दूसरे को दोष देना नहीं चाहिए जिसको सुखा दुख मिलता है अपना कर्म फल ही भोगना पड़ता है दूसरे को क्यों दोष देना दूसरे को दोष देकर और पाप कमाते हैं दूसरे को दोष दे दूसरे पर को कट्टू वचन कह कर करके निंदा करके आघात दे करके अपने गिर गया कोई धक्का लगाया अपने गिर गया गिर गया तो कष्ट हुआ उसको भी दो धक्का देकर गिरा दो गिर जाएगा तो अपने पैर में जैसे चोट लगकर खून निकल है खून निकल है उसको गिरा दिया तो खून बंद हो जाएगी ना तो उसको गिरा दिया दो चार थप्पड़ लगा दिया अपने चोट ठीक हो जाए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा अपने तो बराबर भोगना ही पड़ेगा दूसरे को थप्पड़ धोखा लगाओ दूसरे को गाली दो अपना रो भगवान का नाम लो भोगना बराबर है इसलिए भोगना ही जब पड़ेगा नया पापकर्म क्यों करना दूसरे निंदा क्यों करना दूसरे को धोखा क्यों लगाना अपने परमात्मा का नाम ले लो भोग कर लो यही साधुता है जो कर्म फल भोगना है भोग लो दूसरे को निंदा नहीं करे दूसरे निंदा नहीं करके अपने चिंतन करके चलो अपने भगवान का चिंतन करो ये कर्म स ऐसे जितने भोगना ही पड़ता है और जब प्रारुभ कर्म समाप्त तो हो जाएगा कोई बचा लेगा नहीं वो निकल जाएंगे जब ये शरीर से निकल जाते हैं उत्क्रामंती प्राण प्रारु्ध कर्म समाप्त तो होने पर उत्क्रमण हो जाएगा भय नहीं करना मर जाएंगे मर जाएंगे मरना तो जब आएगा कोई रखा नहीं कर सकते और समय नहीं आया कोई नहीं मार सकते हैं समय है प्रार्ध समाप्त हो गया कोई रख नहीं सकता है अब प्रारंभ में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है कोई विषय देता है किसको मारने के लिए और दूसरे कोई मर जाता है जिसके मरने का समय आ गया कोई पिस्तर रखता है किसको मारने के लिए वो मरने के पहले समय एक्सीडेंट में मर गया कोई जाता है किसको चोर जाता है किसको पार मारने के लिए और जहाँ गया उसके बीच में उसको साफ मार दिया बैग पकड़ लिया चोर जाता है किसको मारने के लिए जंगल में छिपा हुआ किसको मारेगा वो ब्याह घर उसको खा दिया जो उसको मारना है वो समय आए तो मरेगा नहीं तो नहीं मार सकता है विष देते हैं मारने के लिए विष खाने वाला मरेगा कभी विषय नहीं खाने वाला उल्टी होकर निकली गया अथवा कोई दूसरे मर वो नहीं खाया जिसके लिए रखा वो नहीं खा पाया वो नहीं मरा कोई दूसरे मर ऐसा भी हो जाता है अथवा खा खेला भी दिया कोई कोई आत्महत्या करने के लिए खा लेते उल्टी कर फिर निकल जाता है मरते नहीं <laughs> कोई इसमें कोई कहते हैं कोई कहा दूसरे को तुम इतने ऐसे करते हो तुम शर्मा नहीं लाते तो विश्व खा कर नहीं मरती बोला क्या करेंगे विश्व बहुत बार खा गई किंतु आजकल विश्व विश्व शुद्ध नहीं मिलता है <laughs> शुद्ध विश्व मिले तो मरेंगे <laughs> खाते हैं तो अब तो नहीं मरते हैं ये सबको रूलाते हैं प्राण निकले तो चले किंतु बाकी सब लोग अरे बस अपरण भी प्राण निकलेगा ये चिंता नहीं हमारी हाँ या मेरा बेटा मर गया पिता मर गया माता मर गई सब को रुलाते हैं यदि रोदयंति तस्मा रुद्र इनका नाम रुद्र क्यों हुआ रोदयंति रुलाते हैं इसलिए रुद्र ये कौन रुद्र हो गे? दस प्राण मन ये रुद्र है एकादश कथम आदित्य द्वादश द्वादश भी संवत्सर एते आदि एतेत आदद ते यदिद आददानते तस्मादित आदित्य के, के कौन कौन आदि बारह द्वाद भी मास संस एक में बार मस है एते एक आदि ये जो बार मस हे मास है काल के अवयव संवत्सरे उसके अवयव मास मास के अभिमान आदित्य है मास कव दिन नहीं अभिमानी आदित्य है नाम आदित्य क्यों हुआ एत ही सर्वम आददाना प्राणियों के आयु को सब आद क्या है प्राणी की आयु कर्म को लेकर के जाते हैं चले जाते हैं ये जो द्वादश आशा है संवत्सर है प्राणियों के आयु को समाप्त करते हैं प्राणियों के आयु को कर्मफलों को लेकर के प्राणी के आयु को लेकर चले जाते हैं दिन रात आया एक दिन एक रात चला गया वो क्या क्या आपके आयु में से एक दिन रात को लेकर चले गई एक मास चला गया एक आदित्य चले गए आपके आयु में से एक मास समय लेकर चले गई अभी बढ़ते है ना बड़ा होते है आयु की वृद्धि होती है ना आयु के हास्य होता है बताओ <laughs> ये बड़ा हो गया कहते बड़ा हो गया बड़ा हो गया क्या है पुराना हो गया आयु की वृद्धि नहीं आयु का ह्रास्य हो गया जितना आयु ले आए एक साल बड़ा नहीं हुआ एक साल खत्म हो गया एक साल चला गया आयु में से एक साल घट गया और एक साल बड़ा हो गया आयु में एक साल चला गया ऐसे वृद्धि होती है आयु को लेकर चलेते हैं कर्म फल आयु को लेकर चले जाते हैं कौन ये बात मास सं इसलिए उनका नाम हो गया आदित्य आद दाना आधा से द हो गया आधी करके ये देकर चल जाते हैं ऐसे आदित्य हो गए कथम इंद्र कथम प्रजापति स्तनय तुन रेव इंद्र यज्ञ प्रजापति कथम स्थनित्रृति स्तन रीतअन रीति कथम यज्ञ पशवैति ये इंद्र कौन है प्रजापति कौन है उत्तर दिया स्तन तुन रेव इंद्र स्तन हो गया इंद्र और यज्ञ है प्रजापति तो स्तनेितुन कौन है कथम स्तनेतुतनी स्तने तुति असन ऋति हो गया मेघ नाद अभिमानी देवता है मेघमान मेघ के जो नाद है अभिमानी है तो कौन है असन असन होता है वज्र विधेय है बल वो तो प्राणी को नष्ट करने वाले इंद्र है वो स्तनेतु वह इंद्र जो प्राणी को नष्ट करने वाले है ये इंद्र हो गया इंद्र का ही बल कर्म है कथमय यज्ञ थी प्रजापति यज्ञ यज्ञ प्रजापति यज्ञ हो गया कैसे यज्ञ हो गया प्रजा यज्ञ कथम यज्ञ पशव ही थी यज्ञ के साधन है पशु इसलिए साधन होने से पशु साधन होने से यज्ञ कहा वो पशु को यज्ञ शब्द से कहा साधन को यज्ञ शब्द से कहा दिया साध्य शब्द से आयुर्वेद घृतम घी है आयु का साधन आयुर्वेद शास्त्र में आता है तो आयु कह देते आयु के साधन घृत को आयु कह दिया इसी प्रकार पशु को यज्ञ का साधन होने से यज्ञ शब्द से कह दिया ये पशु ही पशु यज्ञ स्वयं कोई यज्ञ का रूप नहीं द्रव देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग यज्ञ का दो रूप है देवता और द्रव्य इसलिए पशु द्रव्य होने के कारण ये पशु हो गया यज्ञ पशु कत में ष अग्निश्च चा। पृथ्वी चायुश्च अंतरिक्षम च आदित्य दौशेते षड ते ही दंग सर्व षड छ पहले हो गया तैतीस होने के बाद उसके बाद कितने देवता है उत्तर दिया छे तैतीस के बाद क्या छे छे तैतीस का कह दिया आठ वसु द्वादश आदित्य और एकादश रुद्र प्रजापति इंद्र मिलकर एक तेतीस हो गई उसके बाद कहा कितने देवता का छ बताया वो छे कौन कौन है अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य देव पृथ्वी अंतरिक्ष देव तीन लोग आ गए पृथ्वी में अग्नि अंतरिक्ष में वायु आदित्य में देव में स्वर्ग में चंद्र मिलकर छ हो गए एकदम सर सड़ सर एत सर्वम ये सारा जितने तैतीस देवता है ये छ ही मंत्र क्षेम ही हो जाते हैं सब वस्वादी जितने विस्तार स्वय अंतर्भूत है चे कतमें इम एवोका येषु सर्व देवाई कतमौ तौ दौ देवान्न चाणच्चे कतम अध्यदय यवत कतमें ते त्रयो देवाईती तीन देव क्या इमे एवं त्रयो लोका पहले जो छः थे पृथ्वी भूर स्व तीन पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग तीन था अब में अग्नि अंतरिक्ष में वायु और द्व्यो में आदित्य है तो अग्नि को पृथ्वी में अंतर्भाव कर देना वायु को अंतरिक्ष में ले लेना और आदित्य को द्व्यो में ले लेना तो कितने हो जाएंगे तीन इमे एवं त्रयो लोका ये भूर्भुव स्व पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग में सर्वे देवा इसमें सब देवता ही ये ये तीनों लोके में सब देवता है ये तीनों हो गए देवता कौतम और तो दो देव और दो देव तीन के बाद पूछा कहते न दो है दो कौन है अन्नम से वो एक अन्न और एक प्राण है ये जो अन्न प्राण हो गया ये दो नहीं दोने में सब कुछ अंतर्भाव हो जाएगा दो उसमें आश्रित है ये दो अंतर्भाव हो गए कथम अभ्यर्थयती जो अध्यर्थ शब्द का डेढ है वो अध्यर्थ कौन है थी। जो बहता है चलता है वायु है वायु ही अद्यर्थ तो वायु कैसे अध्यर्थ डेढ होगा अध्यर्थ कैसे अध्यर्थ शब्द का ढेड़ तो कहते आगे तदा यदय एक पवत्यथ कथम अध्यर्थय यस्द सर्व अद्यार्धन तेनाध्यथ कत में एक प्राणी सब्रम्ह त्यदिशिक्षति तदा यदय एक पवती ये एक चलता है एकक एक एक सदा कथमिव संबदे कथमिव एक, एक ही चलता है इसलिए एक देव हुआ ये अध्यथ ये पवती अथ यदि एक ही है, कथम तदाहुर अभ्यर्थुरा अय कथम एक पवते बीच में ओ आगे कथम की साधन है कथम वो एव पवते अथ कथम अभ्यर्थ फिर के अद्ढ उसका उत्तर देते हैं यस्मिन है यस्द अदी आध्नोत्ध्यर्थ यिन सती जिसके रहने पर जिसे वायु रहने पर यिन सती इदम सर्वम अध्यार्धनोत वायु रहने पर ही ये सब कुछ आर्धनोत और वृद्धि को प्राप्त करते हैं जिसमें जिसके रहते हुए ये सब रिद्धि वृद्धि को प्राप्त करते है आर्धनोत आद्ध वृद्धो धातु अधि आर्धनोत ऋद्धिम प्राप्त नौती वायु रहने पर भी सब कुछ वृद्धि को प्राप्त करते प्राण हो वायु हो तभी तो सब रहेगा यस्मिन सति इधम सर्वम आर्धनोत ऋद्धि को प्राप्त करता है वृद्धि को प्राप्त करता है वायु रहने पर ही सारे सब कुछ वृद्धि को प्राप्त करते प्राण है तो जीवित है तो वृद्धि को प्राप्त करेगा मर जाने पर तो नष्ट हो जाएगा ये वायु रहने पर सब कुछ रहते हैं इदम् सती इधम सब वृद्धि को प्राप्त करते हैं वो है ऋद्यु धत्व से अधि आर्धनोत इसलिए अध्यर्थ हो गया अध्यर्थ शब्द यौगिक का शब्द है जिसके रहने पर वायु के रहने पर सब कुछ वृद्धि को प्राप्त करते हैं इसलिए वायु का नाम हो गया अध्यर्ध अध्यर्ध वायु का नाम हुआ डेढ़ नहीं है रहते हुए को प्राप्त वृद्धि को प्राप्त करते सब इसलिए उसको कहते अध्यर्ध शब्द से अर्थ डेढ़ हो जाता है किंतु हो अध्य वायु एक ही है वो वायु रहने पर ही सब कुछ बुद्धि को प्राप्त करते है इसलिए उसका नाम हो गया अध्यर्ध किसका नाम हुआ कौतम एक देव ई थी और एक देव कौन है प्राणी स प्राणी प्राण ही एक देव है जब प्राण है सब ब्रह्म त्यद हीच्य थे वह प्राण ब्रह्म है महत है ब्रह्म सर्वदेवतात्मक है सर्वदेव है प्राण हिरण्य उसको ब्रह्म कहते त्याद कहते कहते ज्ञानी लोग त्याद जो ब्रह्म कहते हैं परोक्ष शब्द से कहते वो देवताओं का एक है एक हिरण्य हो गया वो वही नाना हो गई अनंत देव है निवित संख्या में कहे वो त्रयत्रिशादी आगे आगे बढ़ते बढ़ते सब का अंतर्भाग होगा प्राण सौ so एक ही प्राण उसका ही विस्तार होता है अनंत विस्तार हो जाता है एक देव सर्वभूतेश गुणों का एक ही देव है इदानीं इधानी व प्राण ऐसे प्राण का ब्रह्म का आठ भेद उपदेश करते हैं पृथ्वी व यश्याय तनमग्निर्लोको मनो ज्योतिर्य तम पुरुषम विद्या सर्वस्यात्मन परायण सवै वेदिता सियाद वर्ेदवाह तम पुरष सर्वस्यात्म परायण यम शारीर पुष सद साकल्य तेवतेमृत मित पृथ्वी येतन पृथ्वी जिसे देवता का आश्रय पृथ्वी अग्निलोक लोक्यते लोक अनने लोक होता है अग्नि जिसकी चक्षु है पृथ्वी जिसका आश्रय हो अग्नि जिसके लोककारत चक्षु है और मनोज्योति मनोज्योति से संकल्प विकल्प करता है मनो जिसका ज्योति प्रकाश रूप हो गया ऐसा योग तम पुरुष विद्या जो इस पुरुष को जानता है पृथ्वी जिसका शरीर हो अग्नि अग्निचक्षु हो और मन से संकल्प करता है ऐसे पृथ्वी अभिमानी कार्य संघात वाला देव है पृथ्वी अभिमान करने वाला पृथ्वी उसका शरीर रहे आयतन तो शरीर रहे तो ऐसा जो कार्य करण संघात वाला देव है यो वे तम पुरुषम विद्यात जो इसी पुरुष को जानता है सर्वसे परायनम सबके आध्यात्मिक और कार्यकरण संघात में जितने पदार्थ है सबका आश्रय है पृथ्वी अभिमान देवता सभी व्यदिता साध्याण वही व्यदिता होता है और तुम उसको नहीं जान करके अपने को कहते हो सब मैं बड़ा ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी कह करके सब ले लेते हो वही सब ही व्यतीता साध्या केवल के अर्थात तुम नहीं जानते हो ये कार्यक्रण संघात आत्मा है उसका आश्रय है उसको जो नहीं जो जानता है वो व्यतीता है कार्यक्रण संघात में मातृज है त्वंग मांस और तीन है इसको क्षेत्र कहते हैं जमीन जैसे जमीन में बीज डालते हैं क्षेत्र स्थानीय में माता के त्वंग चर्म मांस और रक्त तीन हो गया और पितृ जो होता है अस्थि मज्जा शुक्र ये तीन है अस्थि मज्जा शुक्र ये बीज स्थानीय हुआ ये है क्षेत्र स्थानीय हो गया और एक बीज स्थानीय हुआ इनका जो आश्रय है ये सब का जो आश्रय है इसको जो सबको ठीक ठीक जानता है वही पंडित होगा और तुम नहीं जानकर के अभी पंडित अभिमान करते हो तो ये तो ये कहने के बाद याज्ञमल तम आ यम हाँ हा, याज्ञमल के तो वेद भाई वे अहम तम पुरुष सर्वसे आत्मन से आत्मा न परायण तो मैं जानता हूँ सब आत्मा ये जो सब शरीर में स्थित है कार्य कर्ण संघात में सबका जब परायण है उसका मैं जानता हूँ यम यही वयम शारीर पुरुष जो शारीर शरीर में होने वाला शारीर पुरुष है उसके मैं जानता हूँ शरीर में वह शारीर तो मातृज्य जो सत्र है माता से होने वाले त्वंग मांस रुद्र तीन है यही है आश्रय है क्षेत्र स्थान हुआ यही आश्रय उसको मैं जानता हूँ स ऐव साकल्य किन्तु उसके आगे कुछ जानने का है और कुछ जानने का कहने का है उसको पूछो और कुछ जानने का है बोलो बोलो वाकल में तो प्रश्न करता है का तो उल्लंघन करके पहले गार्गी ने कह दिया था जो प्रश्न दोनों का उत्तर दे दे तो कोई आप लोग को नहीं जीत सकते हैं दोनों का उत्तर दे दिया गार्गी ने बता दिया आप लोग कोई नहीं जीत सकते हो नमस्कार करो तुम्हारे भाग्य से मुक्त हो जाओ आगे कोई मन से भी विचार नहीं करो उसको जीतने के लिए तो भी ये प्रश्न कर रहे हैं प्रश्न करते समय कितने देव कितने देव कते हुए देवा कते हुए देगा बार बार पूछ करके एक तक सब अनंत देव का एक में बता दिया उसके बाद फिर कहता है जो इसको जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी ये तुम तो नहीं जानते हो फिर कहते तो पूछा तो कहा ठीक है सुनो ये मात्र जो कोश तय हो गया सबका पराण आश्रय हो गया किन्तु इसने भी कुछ पूछने का है तो पूछो तो जैसे अंकुश हाथी में लगा देते हैं तो हाथी जोर से चलने लगता है इसी प्रकार जब अंकुश कह दिया डर दर गया डरा नहीं क्रोध आ गया ऐसे बोलो पूछो तो पूछो तो ये तो प्रश्न करें तस् का देवता आई थी उसकी देवता क्या है देवता उसका यहाँ कारण विकार कार्य वो कारण है उसका क्या कार्य है क्या देवता आई थी देवता हाँ इत अमृत अमित होबा चाह इसका अमृतमय हुआ च यहाँ का देवता जिससे जो कार्य उत्पन्न होता है उसको देवता शब्द से कहा जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होगा उसको देवता शब्द से कहा इस शारीर में होने वाले उसका कारण क्या है तो अमृतमय हुआ चे कारण लेना है तो अमृतमित हो चो भोजन करने पर अन्न लिया अन्न से रस हुआ रस रशव करके मातृज लोहित हुआ वो निष्पत्ति घेतुआ ये अमृत अमित होवाच इससे ही अन्न से रस हो करके रस्त हुआ और रस्त होकर के फिर लोहितमय शरीर हो गया बीजा से विकार हुआ तो बीज अस्थि मजा शुक्रात्मक है उसका जो आश्रय हुआ यही आ है मातृज को सतय है मातृज कोशत है वही हो गया उसका आश्रय उसका कार्य हो गया कारण हो गया अन्न रस अमृता अन्न से ही निष्पन्न होता है भोजन करने पर रसौग्र बना उसका कान हो गया अमृत और इसका कार्य हो गया ये क्षेत्र स्थानीय मातृज कोषत्र उसके बाद आगे भी आएगा पितृज करके एक एक करके प्रश्न होगा उसमें मातृज कोषत है कहा आगे आएगा दो तीन पर्याय के बाद प्रिय अस्थि मजा शुक्र रूप वो उसका पुत्र की उत्पत्ति के लिए ये भी कहेंगे ये प्राण रूप ब्रह्म का आठ भेद है आठ भेद से मैं यहाँ से शुरू कर आठ पर्याय में कहेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हाँ अष्टम पर्याय में कहेंगे अस्थि मजा शुक्र आदि ये आठ भेद कह करके उसके बाद इसमें ये भेद बताया ये सब भेद में आठ पुरुष आदि है उसको आगे उपदेश करेंगे आठ प्रकार है ये आगे मंत्र आएगा तो इसमें आठ पुरुष है आठ आयतन है आठ लोका है आठ देव है ये सब आगे कह करके उसके बाद ये का प्रश्न करेगा यहाँ से लेकर के आठ लोक इसको ध्यान देने का है आठ आयतन कहेंगे पृथ्वी आदि और आठ लोक कहेंगे आठ लोक कहेंगे अग्नि आदि लोक आठ देव कहेंगे अमृत स्त्री आदि देव कहेंगे और आठ पुरुष कहेंगे शारीरिक आदि आयतन लोक देव पुरुष इसमें आयतन लोक देव पुरुष एक पर्याय में चार एक आयतन आश्रय दूसरा हो गया लोक यहां गया लो गया आथ आथ लोक चक्षु यहाँ हो गया लोकतन लोक हो गया चक्षु आठ आश्रय आठ लोक आठ देव और आठ पुरुष ये चार एक करे आठ पर्याय में एक पर्याय में चार आयतन लोक देव और पुरुष ये चार चार करे आठ पर्याय कहेंगे इसके ज्ञान होने पर उसे विलक्षण है शुद्ध ब्रह्म यथ साक्षात और ब्रह्म उसको जानने के लिए ये आठ भेद करते जो ब्रह्म है जो या भी जो ब्रह्म हुआ प्राण रूप ब्रह्म हिरण्य उसका भेद करके बताते हैं उसका जो आश्रय उसे विलक्षण शुद्ध है वो ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुदच्य से पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शातिशाशा